ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें हम लोग आज सप्तश दिवस का प्रातः प्रातःकालिक सत्र में छिग्ध उपनिषद विचार करते करेंगे यह छांदोग्य उपनिषद ष्ठ अध अध्याय इसको तत्वमसी प्रकरण कहते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है विचार इसमें दिया गया ये सब विचार से हमारा संशय दूर हो करके हम जैसे हैं वो ब्राह्मी स्थिति में स्थित तो हो पूरा हो गया इसका खाली और एक ही मंत्र बचा है इस अध्याय का तत्वसी प्रकरण का तुला पुनरावलोकन करने के लिए प्रथम वाक्य कहते हैं सदैव सो में इधम अग्रासित एकम है द्वितीयम इसी वाक्य को लेकर के भगवान भागवत का का प्रथम श्लोक में कहते हैं कल परम पूज्य महाराज श्री इसको बता रहे थे अहमेवा व नान्य यदसत परम पश्चाचाह यदि तच्च योगशिष्यति सो अहम ये वही बात कहता है कि ये सृष्टि नाम रूपात्मक इसका प्रकट होने से पहले सद ही एकमात्र था अभिस्थिति स्थिति कालों में कहते हैं तब तो भी कहते हैं यदेतच्च भगवान कहते हैं यद एतच्च अर्थात स्थिति काल में भी वही सद है किंतु अभी नाम रूप और अधिक आ गया और पुनः ये जब लीन हो जाएगा कहते हैं कि यो अवशिष्य थे इसी प्रकार की ब्रह्मा, वो सद ब्रह्म वही जगत का अधिष्ठान है और इसका ज्ञान होने से कहते हैं सभी का ज्ञान हो जाएगा एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा उससे क्या लाभ होगा सभी का ज्ञान हो जाने से कहते एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा तात्पर्य यही है कि एक ही इसमें ठीक है बाकी सब तो मिथ्या झूठ होना पड़ेगा अगर सभी समान सत्ता वाले हो जाएंगे घटका ज्ञान से पटका ज्ञान हो जाएगा क्या नहीं होगा किंतु जो सब पदार्थ अध्यस्त तो होंगे कल्पित तो होंगे मिथ्या होगा तब अधिष्ठान का ज्ञान होने से कहेंगे हाँ वो सब का ज्ञान हो गया जैसे किसी को माला दिखता है किसी को सर्प किसी को दंड जलधारा भूछिद्र इस प्रकार के नाना कहते हैं किंतु वह अधिष्ठान पड़ी हुई है रज्जु एक रज्जु का ज्ञान होने से इतने सारे पदार्थों का ज्ञान हो गया इस वाक्य का तात्पर्य यही है कि एक ही अधिष्ठान सत्य है बाकी सब कल्पित है जब सत्य का ज्ञान हो जाता है कल्पित तो पदार्थ से और भय नहीं रहता है और यह जो जन्म मृत्यु इत्यादि ये सब कल्पित तो पदार्थों का ही होता है जो अधिष्ठान है वो तो सदा एक रूप रहेगा क्योंकि अधिष्ठान कह दिया कि इदम अग्रे आसित इसका नाश नहीं होता है हम ही वही अधिष्ठान है अर्थात तो हमारा कभी यह नाश हो नहीं सकता अभय हो जाएगा अमृतत्व तो प्राप्त करेगा इस ज्ञान का लाभ वही है आगे दिखाते हैं कि ठीक है अगर अधिष्ठानता है कि सदैव इदम अग्र आसित ये सब कैसे सब उत्पन्न हुए प्रक्रिया बताने के लिए आगे कहते हैं तद इक्षतः वो जो सदब्रह्म था उसने एक क्षण किया पूर्वकल्प में जैसे था ऐसे चिंतन किया एक क्षण करके प्रथम किसको बनाया तत्तेज असली तेज की सृष्टि हुई आगे तेज से किसकी सृष्टि हुई आप जल की सृष्टि आगे जल से अग्नि की सृष्टि गई तीनों, यह तीनों ये जो अतिवृत्त सृष्टि हुआ उसमें आगे वह परमात्मा प्रवेश किया स्वरूप से किया न प्रतिबिंब रूप से प्रवेश किया प्रतिबिंब रूप से अने जीवन आत्मा न अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी ये प्रवेश किया प्रवेश करके अभी तो मात्रा तीन ही हुआ जो बहुत श्याम प्रजा ये मैं बहुत रूप हो जाऊँ ये प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ और आगे सृष्टि करना है इसलिए क्या क्या है? कहते हैं सब त्रिभृतकरण करवा दिए प्रत्येक जो भूत अभी स्थूल होकर के हमको ग्रहण हो रहे हैं ये सब तीनों अत्रिवृतकृत भूत का मिश्रण हुआ है अभी कैसे इसका ज्ञान करवाया जाएगा क्योंकि प्रक्रिया जब हुआ उस समय में तो देखा नहीं पुत्र को अभी पिता ज्ञान करवाते हैं जिस समय में त्रिवृत्त करण हुआ वो तो देखा नहीं इसलिए अभी उसका विघटन करवा करके ज्ञान करवा रहे हैं उसको अलग अलग कर देते हैं अलग अलग करने से अगर तीन चीज़ को अलग कर देने से और कुछ बचेगा नहीं तब निश्चय हो जाएगा कि जो दिख रहा है वो तीन चीज़ से ही बना हुआ है अगर तीन चीज़ छोड़कर के और किसी से बनाया जाएगा तब हम तीन को अलग कर लेंगे और कुछ बचेगा नहीं बचेगा अच्छा दोबारा कहते हैं नहीं आप समझ उतर नहीं देंगे <laughs> कोई पदार्थ है जो तीन चीज़ से बना हुआ है और हम उस तीन चीज़ को अलग कर लिए अलग अलग कर दिए सब और कुछ बचेगा नहीं बचेगा अगर कुछ बच जाएगा तो क्या हम कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ से बना हुआ है नहीं कह पाएंगे तो पिता वही कह कर के बता देते हैं कि दृश्यमान जगत ग्राह्य जो भी है ये सब तीन से ही बना हुआ है यद अग्नेर रोहितम रूपम तद तेजस यद शुक्लम तदाम यद कृष्णम तद इस प्रकार की बता दिए तो जो कुछ ये पदार्थ दिख रहे है उस सभी तीनों का मिश्रण से ही बना हुआ है इससे क्या हमको सिद्ध हुआ तीनों का मिश्रण से बना हुआ है कहते हैं ये तीनों समय भी कार्य कारण भाव है जो अन्न है उसका कारण क्या है जल है जो जल है उसका कारण तेज है जो तेज है उसका कारण सदब्रह्म अर्थात जो कुछ हमको दिख रहा है ये अंतिम क्या चीज़ है सदब्रह्म निश्चय करवा दिए ठीक है जो बाहर में पदार्थ दिख रहा है ये सब सदब्रह्म है किंतु हमारे स्वभाव क्या है ना बाहर को देख लेंगे आगे कहते हैं ये जो शरीर है इसके अंदर में जो मन है प्राण है वाघ है इंद्रिय है ये सब क्या पदार्थ हैं इसको आगे बताने के लिए कहते हैं वही त्रिवृत्त तो पदार्थ यह शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उपयोग करता है ग्रहण करता है और जो अन्न ग्रहण करता है तो कहते हैं वो शरीर को प्राप्त करके त्रिधा विधि यते तीन भाग हो जाते हैं अन्न का जो स्थभिष्ट भाग होता है वो क्या हो जाता है पुरुषम और इसका जो मध्यम भाग तन और इसका जो अन्न का जो अनिष्ठ भाग मन हो गया इसी प्रकार के आगे जल का भी आप का भी कह दिया गया और तेज का भी कह दिया गया तो इसके द्वारा क्या कहते हैं कहते हैं आपका शरीर के अंदर में भी जो ये स्थूल शरीर है इसके अंदर जो इंद्रियाणी है और जो मन है प्राण है वो सब यही पदार्थ से ही बने हुए हैं जैसे बाहर का पदार्थों को विचार करके हम निर्णय कर लिए कि अंतिम में ये सदब्रह्म ही है इसी प्रकार की अध्यात्म में भी जो चीज़ है ये भी अंतिम में सदब्रह्म ही है यह निश्चय हुआ तो यहाँ पता हुआ कि ठीक है अध्यात्म जो है वो भी सद्ब्रम्म है किंतु ये अध्यात्म में सबसे बलवान होता है ये मन अरे मन का विकार इसके द्वारा अधिक पीड़ित तो होते हैं हम इसलिए पुत्र पूछता है कि ये बाघ और प्राण ये दोनों को रहने दीजिए वो तो यथा कथा समझ में आ गया किंतु ये मन ये कैसे अन्न के द्वारा इसका बनता है इसके बारे में थोड़ा बताइए तो पिता उसको बताने के लिए अन्न से मन कैसे बनता है अर्थात तो उसका उपचय वृद्धि कैसी होती है ये बताने के लिए पिता पुत्र को क्या कहे क्या करने के लिए माँ सानी भोजन मत करो पंद्रह दिन तक वो नहीं किया आया पिता के पास तो पिता जब बोले कि रेग वेद यजुर्वेद शाम इत्यादि का उच्चारण करो उसने उच्चारण नहीं कर पाया फिर बोले कि ठीक है भोजन करो भोजन करके जब बल हुआ पुनः आया बोले तो सब बोल दिया जो पूछे बता दिया इससे क्या निश्चय हुआ कि ये जो मन है अन्नमयम सौम्य मन है इसी प्रकार की आपमय है प्राण और तेजोमयी बा एक को दृष्टांत तो दे करके समझा दिए बाकी दो आप समझ लीजिए तो अभी उसका निश्चय हुआ कि ठीक है ये जो मन है ये अन्न से ही बनता है और इसी मन से जितना विकार होता है और उसको पीड़ा होता है और पीड़ा होने से कहते हैं फिर शो जाता है क्यों कहते हैं कि थोड़ा विश्राम के लिए शांति के लिए इसको वहां दृष्टांत दे करके बताएं स यथा शकुनि शकुनि दिशा दिशा प्रतीतवा अन्यत्र आयतनम अलब्धवा बंधनम एवं उपस्रयते एवम एवं सौम्य तनम दिशम दिशम पित पति अन्यत्र आयतनम अलब्धवा प्राण में वो उपस्रयते प्राणबंधनम ही सौम्य मनः जैसे ये पक्षी बंधा गया रज्जु में और उड़ उड़ करके अन्यत्र उसको स्थान नहीं मिला अंतिम आकर के जिस स्तंभ में बंधा गया उसी में बैठता है इसी प्रकार के ये मन दिशम दिशम पतित्वा ये मन सब नाना दिशा में जा कर ये मन किसके पीछे जाता है विषय के पीछे जाता है तो विषय के पीछे जाता है मन क्यों कहते हैं कि शांति मिलेगा आनंद मिलेगा किंतु वास्तविक मिलता नहीं नहीं मिलने से कहते हैं अन्यत्र आयतनम अलब्ध उसको अन्यत्र शांति विश्राम मिलता ही नहीं ये भ्रांति इसी के लिए संसार सोचते हैं कि इससे हमको सुख मिलेगा आनंद मिलेगा किन्तु मिलता नहीं नहीं मिलने से कहते कि सुख उसको कहाँ मिलेगा संसारी को कहेगा कहाँ जाएगा कहते हैं प्राण बंधन सौम्य मन प्राण प्राण अर्थात परमात्मा परमात्मा में ही सुख है किंतु वो सुख को तो जाता है किंतु जान करके जाता है ना सुप्त अवस्था में जाता है सुप्त अवस्था में अज्ञान हो करके जाता है प्राप्त तो करता है परमात्मा को सता सौम्य तदा संपन्न भवती सदब्रह्म के पास तो जाता है किंतु तो अज्ञानी हो करके जाता है उसी से वास्तव सुख मिलता है आनंद होता है जो आनंद को वह दिन भर खर्चा करता रहता है और सोचता है कि जो वास्तविक आनंद का खर्चा है उसको सोचता है कि आनंद है इतने बुद्धिमान लोग जाते हैं आनंद संग्रह करने के लिए सुसुप्ती अवस्था में तो आगे बताते हैं जो सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा से तो किस क्रमों से जाते हैं वहाँ बताते हैं वांग मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राणस तेजसी तेज है परस्याम देवतायाम यह इंद्रिय प्रथमे मन में संपन्न हो गए इंद्रियों का व्यापार बंद हो गया मन चलता है आगे मन प्राण में लीन हो जाएगा अर्थात मन का व्यापार बंद हो जाएगा केवल वो प्राण चलता रहेगा आगे प्राण ये भी अर्थात जीव में समर्पित तो हो जाएगा तेज अर्थात जीव आगे जीव भी परश्याम देवतायाम सदब्रह्म के साथ एक हो जाएगा तो इस प्रकार की वो आनंद को फिर प्राप्त करता है आगे प्रश्न होता है अगर सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है तो जिस समय में सदब्रह्म में एक हुआ उसको पता चलना चाहिए कि हम सद ब्रह्म में एक हो रहा है किंतु तो नहीं पता चलता है क्यों नहीं पता चलता है उसके लिए पिता के दृष्टांत दे करके समझाते हैं तो जिस समय में एक होता है और पता नहीं चलता है उसके लिए कहते हैं कि मधुकर जैसे नाना पुष्प से मधु ला करके एक मधु अपूप में जब रख देते हैं और उस समय में पता नहीं चलता भेद ज्ञान नहीं होता है ठीक है वहां भेद ज्ञान नहीं हुआ किंतु लोग जैसे रात को कहीं सो कर के उठ करके आता है उसको पूछते हैं कहां सोया बता देता है मैं रात को वहां सोया उठ कर के आने के बाद तो बता देना चाहिए वहाँ ज्ञान नहीं हुआ किंतु जब बाहर आया तब तो बता देना चाहिए तो उत्तर वही देते हैं कि कहाँ सोया तो भी बता पाएगा जहाँ सोया उस समय में अगर पता चले तो जिस समय में जहाँ सोया अगर वहीं पता नहीं चलेगा आकर के कैसे बता देगा हम वहाँ सोया इसके लिए दृष्टांत तो दिए जैसे नदी सब जा कर के समुद्र में एक हो जाते हैं समुद्र में एक होने के बाद नदी को और पता रहेगा मैं ये नदी हूँ कर यहाँ अभी मिला हूँ ये पता नहीं रहेगा आगे संशय होता है कि ठीक है अगर वो कारण के साथ एक हो गया भेद ज्ञान नहीं रहा जैसे नदी समुद्र में एक हो गए जैसे देखा जाता है कि ये जो बुध बुद्ध होते हैं फैन होते हैं समुद्र का कार्य होते हैं जब वो समुद्र के साथ पुनः एक हो जाते हैं पुनः उसी बुद्ध बुद्ध फैन की उत्पत्ति हो जाती है क्या नहीं होता है इसी प्रकार के जीव अगर अपना कारण सदब्रह्म में एक हो गया तो पुनः कैसे आ जाता है इसके लिए आगे दृष्टांत देते हैं जीव मरता नहीं ये शरीर मर जाता है क्या दृष्टांत देते हैं वृक्ष वृक्ष का मूल में छेदन करते हैं रस निकलता है मध्य में छेदन करते हैं रस निकलता है अग्र में छेदन करते हैं रस निकलता है अर्थात तो वृक्ष में जो जीव है वो पूरा वृक्ष को आवृत तो करता है व्याप्त तो करता है और जब एक शाखा छोड़ देता है वो जीव वो सूख जाता है जब तक नहीं छोड़ा है कहते हैं उसमें तक निकलता है रस निकलता है जब वो छोड़ देता है और वो सूख जाता है इसी प्रकार के दूसरा दूसरा शाखा छोड़ दिया तो वो भी सब सूख गए और अंतिम में जो पूरा वृक्ष को ही जीवो छोड़ देगा वो वृक्ष सूख जाएगा मर जाएगा अभी वृक्ष मरा ना जीव मर गया वृक्ष ही मरा इसलिए कहते हैं जी बाप एतम बाकी दम मृियत न जीवो मृियत जीव मरेगा नहीं इसलिए यह जीव जब जाकर के सदब्रह्म में एक होता है तो वो मरता नहीं ये बाकी जो से उपाधि है उपाधियों का लय हो जाता है वो जीव मरता नहीं ये कहा गया तो ठीक है अभी यह जीव मरा नहीं अर्थात ये उस अपना कारण जो सदब्रह्म उसी के साथ एक होता है और ये सदब्रह्म से यह जो दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है जगत का जो स्वरूप है स्वभाव है प्रतीक्षण परिवर्तनशील नाम रूपात्मक जन्म मृत्यु वाला और आप कहते हैं कि सद्ब्रह्म इस प्रकार के लक्षण वाला नहीं है ये विरुद्ध लक्षण कार्य कारण कैसे होगा यह नाम रूपात्मक है और ये दृश्य है स्थूल है जगत और सद्ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं है अत्यंत सूक्ष्म है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है ये कैसे होगा तो कारण सूक्ष्म होने पर भी कार्य स्थूल हो सकता है ये बताने के लिए पिता आगे दृष्टांत तो देते हैं अभी किस दृष्टांत तो देते हैं वटवृक्ष कहते हैं देखिए ये बटक का जो फल होता है उसके अंदर में उसका धाना होते हैं धाना के अंदर करें कुछ दिखता नहीं किंतु तो उसी से इतना बड़ा वटवृक्ष बन जाता है तो सूक्ष्म नाम रूपाभाव कारण से भी ये स्थूल और नाम रूपात्मक जगत बन सकता है तो निश्चित तो हुआ कि यह जगत का जो कारण है वह सूक्ष्म है और नाम रूपात्मक नहीं है तभी तो उसका ज्ञान क्यों हमको नहीं हो जाता है ऐसा अगर जगत का कोई कारण है हमको उसका ज्ञान हो जाना चाहिए कहते हैं आपके पास जो साधन है वो साधन योग्य नहीं है आप जिस साधन से उसको ग्रहण करते हैं नामरूपात्मक जगत को उस साधन से उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा जो नाम रूप से अतीत है अर्थात पदार्थ विद्यमान होने पर भी अगर हमारे पास साधन ठीक नहीं है तब हम पदार्थ का ग्रहण नहीं कर पाएंगे इसके लिए क्या दृष्टान्त दिए लवणम जलों में रात को लवण डाल दिया और प्रातःकाल वो लवण फिर जब लवण डाला हाथ में डाला आंख से दिखता था जब जलों में डाल दिए फिर बाद में प्रातःकाल उसको हाथ से निकाल सकते हैं चक्षु से दिखेगा नहीं दिखेगा वो लीन होने से पहले जिस प्रकार से हमको ग्रहण हो जाता था लीन होने के बाद अब उस उपाय से ग्रहण नहीं हो पाएगा इसी प्रकार के नामरूपात्मक जगत जिस हमको साधन से ग्रहण हो रहा है इंद्रिय मन इत्यादि से यह जब सद्ब्रह्म में चला जाएगा वो सद्ब्रह्म कारण ये सब इंद्रिय इत्यादि से असंस्कृत मन से ग्रहण नहीं हो पाएगा ये निश्चय करवा दिया जो जल में लवण रहा उसको फिर किस उपाय से ग्रहण कर लिया रसन इंद्रिय से ग्रहण कर लेगा जो प्रसिद्ध उपाय है लीन होने से पहले उस उपाय से बाद में ग्रहण नहीं हो पाया किंतु तो उपाय अंतर विद्यमान है अन्य उपाय से हो सकता है अभी वो उपाय कौन बताएगा क्या है वो उपाय इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं आगे क्या दृष्टांत तो देते हैं गांधार का एक व्यक्ति उसको हाथ पांव बांध करके चक्षु बंधन करके अरण्य में छोड़ देते हैं और वो वहाँ शब्द करता है मेरे को बंधन मुक्त करिए और कोई कारुणी पुरुष हो उसको आ करके बंधन मुक्त करता है और बता देता है कि ये तस्याम दिशे गांधा रहा वो फिर आगे स्मरण रखा इस दिशा में गांधार है फिर आगे अपना बुद्धि लगा करके पूछते पूछते जा करके पहुँच गया अपना देश में इसी प्रकार के कहते हैं पंडितों मेधावी जो है वही उपदेश को ग्रहण करेगा और उपदेश के अनुसार विचार करके भी तत्व का अनुभव कर लेगा किंतु उपदेश किससे ग्रहण करेगा आचार्यवान पुरुषो वेद वेद अर्थात जिसका आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उससे ये उपदेश ग्रहण करके जैसा कहा गया मेधावी भी, भी है और पंडित है विचार करके आगे तत्व का निश्चय कर लेता है तो ठीक है तत्व तो का निश्चय कर लेगा अभी वो ज्ञानी हो जाएगा ज्ञानी का भी शरीर छूटेगा मृत्यु होगा तो ये किस क्रम से अभी वो उसका शरीर छूटेगा वो क्रम बताते हैं कहते हैं पहले बता देते हैं ज्ञानी अज्ञानी में मृत्यु में कोई अंतर नहीं है तो सभी के लिए समान है बांग मनसी संपद्यते मन प्राणी प्राणस तेजसी तेज परश्याम देवतायाम ये समान है चाहे अज्ञानी का मृत्यु हो चाहे ज्ञानी का मृत्यु हो दोनों बराबर होंगे कभी कभी जब ठीक से पता नहीं से रहता है चीज़ लोग कह देते हैं नहीं नहीं वो ज्ञानी है क्योंकि अंतिम समय में भी उनको यह मंत्र का स्मरण हुआ अरे इनको स्मरण नहीं हुआ अंतिम समय में इसलिए ये तो अज्ञानी है कहते ये लक्षण नहीं है ज्ञानी अज्ञानी जानने के लिए अभी दोनों अगर समान उपाय से शरीर छोड़ते हैं ये अज्ञानी क्यों पुनः शरीर प्राप्त करता है ये ज्ञानी क्यों प्राप्त नहीं करता गए तो समान मार्ग में एक ही स्थान पर गए सद्ब्रह्म में दोनों गए एक ही किंतु वापस आया दूसरा किंतु नहीं आया और कहते गया वहाँ रहने के लिए उसको जगह दे दिए भाई आप इधर रह जाओ और उसको वो क्यों वापस आया कहते उसको यहाँ जागा नहीं दिए बोले नहीं नहीं आप थोड़ा अन्यत्र रह जाइए छः महीना फिर बाद में देखेंगे <laughs> तो क्यों इस प्रकार कहेंगे भाई कुछ तो सामर्थ्य कुछ तो अधिक है इसी प्रकार की यहाँ बताते हैं तो दोनों समान प्रकार से सदब्रह्म में एक होने पर भी एक आता है क्यों कहते हैं कि अन्य अभिसंधि ये जो मिथ्या नाम रूपात्मक जगत है उसमें अभिसंधि रखा है इसमें महत्व बुद्धि सत्य मान करके रखा है जिसको सत्य माना सत्य माना अर्थात ये जो शरीर मन बुद्धि है ये सब सत्य है और ये मैं ही हूँ इसमें अभिसंधि किया है और जिसको मैं मानते हो वो मिलता रहेगा और ज्ञानी कहते हैं कि वो जानता है ये सब नहीं ये सब कल्पित हैं वो सत्य अभिसंधि हुआ तो जिसके अभिसंधि सत्य में है वो प्रत्यावर्तन नहीं करेगा सत्य अर्थात अधिष्ठान जो सद है वो में कहा गया था वो ही ठीक है उसी में अभिसंधि है होने से कहते हैं बाकी ये नाम रूपात्मक जगत उसको प्राप्त तो नहीं होगा में अभिसंधि अर्थात मिथ्या पदार्थ में तादात्म्य होने से जन्म मरण चक्र में चलेगा अधिष्ठान सदब्रह्म तादात में तादात्म्य होने से और ये जन्म मरण चक्र में आएगा नहीं तो यह प्रकरण का ये तात्पर्य हो गया अधिष्ठान सद्ब्रह्म तो इसी में अभिसंधि कैसे करेंगे कहेंगे उपाधि से तादात्म्य हटा लेना है तो ये उपाधि में क्या महत्व रखना है ये सब जो शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये सब कल्पित है इससे कैसे छुटकारा होगा उसके लिए उद्यम करना है और शरीर के आगे जो है जिसको मामा कहते हैं माता पिता पुत्र धाना जो भी है भूमि ये सब अरे ये तो सब मतलब बहुत दूर की चीज़ है वो सब में अगर किसी को बंधन है संबंध है तो वो तो कहते हैं तो साधक नहीं है वो ये सब में अर्थात तो उसका योग्यता ही नहीं है भगवान भाष्यकार का दृष्टि से दृष्टि में शरीर ही बंधन उतना ही है तो कहते हैं फिर घर छोड़ दे अब तो चले वेदांत श्रवण करने के लिए जिसको शरीर के बाहर भी और बंधन है तो वो फिर घर न छोड़े वेदांत तो में न आए भाष्यकार भगवान का दृष्टिकोण से तो यह हो गया इसका तत्व ष्ठ अध्याय तत्वमसी प्रकरण ये प्रसिद्ध है ये सब उपाधि विनिर्मुक्त होकर के इसमें मिथ्यात्व बुद्धि जब होता है तो धीरे धीरे हम ये अनित अभिस से छूट करके सत्य अभिसंधि होने लगते हैं तो ये सब भी प्राप्त बहुत पुण्य होने से होता है बहुत लोग होते हैं फिर भी क्यों ये सब श्रवण करके उसका निश्चय नहीं कर पाते हैं कहते हैं उतना पुण्य नहीं है जिसका ये पुण्य है तभी वो कर पाएगा ये सब अध्यात्म शास्त्र श्रवण करेगा साधु संगम एवच साधुओं के साथ संग करेगा साधु संग होने से वासना का त्याग होगा वासना त्याग होने से चित्त स्थिर होगा एकाग्र होगा मुमुशित्व होगा ये सब क्रम प्रक्रिया बताते हैं हमको देखना है अध्यात्मशास्त्राधिगम पहले हमको शास्त्र श्रवण में रुचि होनी चाहिए <coughs> आगे षठ अध्याय का अंतिम मंत्र स यथा तत्र न ए ऐतदात्म्यम इदम सर्व तत्सत्यंग स आत्मा तत्वसी श्वेतक तो ये तदाह विति विज्ञा विति स यथा त्र न आदाह्येत जो सत्य कहता है मैंने चोरी नहीं किया और वो चोरी किया भी नहीं तो कहते हैं जैसे वो तप्त -तो परशु का स्पर्श से दहन नहीं हो जाता है उसका हस्त इसी प्रकार के स यथा तो तथा तो तथा तो विद्वान दृष्टांतिक और दिया नहीं दाष्टान्तिक अर्थात विद्वान इसी प्रकार के सत्य अभिसंधि होने से यह संसार में वो पुनः जन्म प्राप्त नहीं करता शरीर धारण नहीं करता सद्ब्रह्म के साथ एक हो जाता है इसी को कहा गया ऐ तदात्मी सर्वं सर्वम तत्सत्यंग स आत्मा तत्वमसी तो श्वेत केतु ऐत आत्मयदम सर्वम इदम सर्वम जगत यही सदात्मा ही है सत्स्वरूप ही है और वो जो सद है वही सत्य है पारमार्थिक सत्य है वही जगत का प्रत्यक रूप है और हे श्वेतकेतु आप वो ही हो अर्थात सदा सद्रूप आप ही हो जगत अधिष्ठान आप ही हो तदह अस्ज्ञ अस्पतु त जान लिया तद अर्थात वह सद्ब्रह्म को अभी श्वेत केतु जान लिया अभिज्ञ विज्ञी अभी श्वेत केतु को ज्ञान हो गया इसी प्रकार के साधन चतुष्टय संपन्न होकर के जब यो हम ये वेदांत तो विचार करते हैं इसका अनुभव होता है साधन चतुष्टय दृढ़ है तो इसका अनुभव शीघ्र हो जाता है और नहीं भी है कहते हैं प्रसाद न गुरु से यम वर्धिता सुयत फलम ये जो मुक्ष तो है अगर हमें इतना दृढ़ भी नहीं है तो गुरु के कृपा से ये बढ़ कर फल दे सकता है गुरु कृपा ये भी महान साधन है इसके साथ ये तत्व मुशी प्रसिद्ध अध्याय ये पूरा हुआ आगे सप्तम अध्याय ष्ठ अध्याय में तो परमार्थ तत्व सदब्रह्म का विचार हुआ और बाकी ये जो सद का विकार हुआ ये नामरूपात्मक हुआ ये सब का विचार उसमें नहीं दिया गया तो, इनके ऊपर महत्व दे करके विचार नहीं किया गया अभी सद्ब्रह्म का जो कार्य है क्योंकि षष्ठ अध्याय में कह दिए वाचारम्भम विकारो नामधेयः धामेयम मृत्ति का विकारो नामधेय ध्येय विकारो नामधेयम् अच्छा हाँ ध्येय मृत्ति का इतव सत्यम अर्थात कारण सदब्रह्म में ही तात्पर्य रख करके ष्ठ अध्याय हुआ जो कार्य है मिथ्या है वो सब में अर्थात उसका व्याख्यान नहीं हुआ कार्यों को अगर हम समझ जाए तो कह देंगे उसका कारण को अर्थात कार्य मिथ्या है इस प्रकार की निश्चय हो जाएगा सदब्रह्म का अधिष्ठान का ज्ञान भी हो जाएगा अर्थात षष्ठ अध्याय अधिष्ठान पर को हुआ यह सप्तम अध्याय कहते हैं कहते हैं कि आधेय को दिखा करके कहेगा यह जो अधेय है इसका एक अधिष्ठान होगा कौन होगा कहते हैं जो षष्ठ में कहा गया ष्ठ अध्याय में अधेय में तात्पर्य नहीं रखा गया तो ये जो आधेय पदार्थ है कल्पित पदार्थ है इसको यहाँ आगे हैं सप्तम अध्याय में दिखाएंगे अथवा यह सप्तम अध्याय में एक एक करके कहेंगे इससे यह श्रेष्ठ है इससे यह श्रेष्ठ है इस प्रकार की करके अंतिम भूमा तत्वों को दिखाएंगे भूमा व्यापक जो सदब्रह्म है वो व्यापक है उसी का ज्ञान से ही आनंद होता है यद भूमा तद सुखम वही सुख है वही आनंद रूप है एक के बाद एक ऐसा दिखा करके जैसे सीढ़ी में चढ़ते हैं अंतिम में वो सच्चिदानंद तत्व का अनुभव करवाना यह तात्पर्य है अथवा जो पदार्थ सब बुद्धि से ग्रहण होता है इसको बता करके इससे अतिरिक्त इसका एक अधिष्ठान है जो बुद्धि से ग्रहण नहीं हो पाता है और उसी का बुद्धि अर्थात असंस्कृत बुद्धि वासना युक्त बुद्धि से ग्रहण नहीं होता है शुद्ध बुद्धि से ग्रहण होता है तो वो अपने ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार इस सब कार्य के लिए सप्तम अध्याय आरंभ किया जाता है यहाँ भी एक कथा कहा जाएगा नारद जी गए सनत कुमार के पास ये कथा क्यों कहते स्तुति करने के लिए तो स्तुति कैसा कहेंगे नारद जिनको जितना ज्ञान था उतना ज्ञान आज का दिन में यह लोक में किसी को नहीं है जो स्वर्गलोक होता है वहाँ तो होंगे यह लोक में किसी को यह नहीं है जो करना था कर्म सब कर लिया करके भी वो दुख मुक्त तो नहीं हुआ जितना कर पाना था सब कर दिया फिर भी दुख मुक्त तो नहीं हुआ जब नारद जैसा जो करना था सब कर दिया जो जानना था ब्रह्म को छोड़कर के बाकी सब जान लिया फिर भी उसका दुख का मोचन नहीं हुआ ये सामान्य प्राणियों का क्या बात है दुखी तो होंगे ही होंगे इसलिए आत्म नहीं है तो अन्य किसी भी उपाय से अत्यंतिक सुखी नहीं हो जा सकता है ये बताने के लिए आगे अर्थात आत्मज्ञान चाहिए ही इसलिए कथा कह रहे हैं ओम अधि ही भगवत हो उपससाद सनत कुमार नारदस तंग होवाच यद व्यत्थ तेन मोपसिद ततस्त ऊर्धं वक्ष्यामी स होवाच ओम परमात्मा का प्रतीक भी है और वाचक भी है अदि भगव ब्रह्म यनतकुमरम नारद उपसाद नारद जी सनत्कुमारजी के पास गए जाकर के कहते हैं हे भगवन हमको स्मरण करवाइये स्मरण करवाइये अर्थात ब्रह्म का स्मरण करवाइये तंग उच नारद जी को कहे सनत कुमार जी यद थे ते माँ उपिध आपको जो पता है वो आप हमको बताइए तत्ते उर्ध्वम बक्सा में आगे फिर उसके आगे मैं आपको बताऊँ स होवाच अभी नारद जी कहते हैं क्या क्या जानते हैं वो कहते हैं ऋग्वेद भगवोध्येमी यजुर्वेद सामवेद अथर्वण चतुर्थ चतुर्थं पुराण पंचमें वेदांग वेदंग पितृंग राशि दैव निधि वाकोवाक्यं एककायन दैविद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षेत्र विद्यांग नक्षत्र विद्या सर्पदेवजन विद्याभगव्येमी स्मरामी ये सब पढ़कर के मेरे को स्मरण है क्या क्या बताते हैं ऋग्वेद भगवो अध्यय में ऋग्वेद मेरे को स्मरण है आगे यजुर्वेद ये विस्मरण है साम वेद ये भी है अथर्वणम ये विस्मरण है चतुर्थ वेद हो गया और इतिहास पुराण ये पंचम वेद ये विस्मरण है इतिहास पुराण जो सब हम ये जो के बारे में सब पढ़ते हैं ऐसा नहीं इतिहास अर्थात वेद में जो कहा गया जैसे इति ह आश इस प्रकार की हुआ था जैसे जनक जी का राज्यसभा में ऐसा घटना हुआ जैसे वो उर्वशी पुरुरवा ये सब कथा जैसे वेद में है उसको इतिहास कहा जाते हैं पुराना इसी प्रकार की ये पंचम आगे वेदानम वेद कहते हैं वेदानम वेद मुखम ये मुखम किसको कहा जाता है व्याकरण तो व्याकरण हो गया वेदानम वेद इसलिए कहा जाएगा ना कैलाश में आया तो पहले लघु को मुदी पढ़ना है क्यों है वेदान वेद हाँ। आगे वेदानाम वेद आगे पितृम संबंधी जो श्राद्ध करना है तद विषय का शास्त्र आगे राशि राशि अर्थात गणित विद्या आगे दैवम दैवम अर्थात ये जो दैव विपत्ति होता है उत्पात कहते हैं उत्पात विषय का ज्ञानम आगे निधिम निधि अर्थात महाकाल ये सब निधि शास्त्र कहते हैं आगे वाक्यो वाक्यम सब तर्क करने वाले ये हो गया न्याय तर्क आगे एकायनम एक नीति नीतिशास्त्रम को एकाएनम कहते हैं मार्ग में ही चलाएगा आगे देव विद्या देव विद्या ये वेद को जानने के लिए जो कोश निरुक्तम उसको देव विद्या कहा गया ब्रह्म विद्या ये जो ऋग्वेद जो यु ये तीनों वेद को समझने के लिए जो शिक्षा कल्प छंद और इसमें जो अग्निशयन इत्यादि से प्रक्रिया कहा गया है वो अथवा शिक्षा कल्प छंद इत्यादि के द्वारा जो वेद का तात्पर्य को निश्चय कर लिया जाता है वो सबको ब्रह्म विद्या कहा जाएगा यहाँ ब्रह्म विद्या अर्थात जो सचिदानंद चिद्त ब्रह्म विद्या वो नहीं भूत विद्या भूत संबंधी विद्या और क्षेत्र विद्या धनुर्विद्या नक्षत्र विद्या ज्योतिषम देव सर्प देवजन विद्याम सर्प विषय विद्या कहते हैं गारुड़ शास्त्र और देवजन विद्या देवजन होते हैं ये जो गंधर्व नृत्य गीत वाद्य इत्यादि इनका कर्म तो देवजन विद्या हो गया वो सब नृत्य गीत वाद्य इत्यादि जो शिल्प कला अभी नारद जी कहते हैं कि ये सब मेरे को स्मरण है आ, अच्छा ये जितना अभी नाम कहा हमको इतना तो नाम स्मरण रखना है क्योंकि बार बार आएगा नारद जी को तो ये शास्त्र का सब तात्पर्य स्मरण है हमको ये नाम स्मरण होना है आगे बार बार आएगा देखिए फिर पढ़ते हैं ऋग्वेद द्वितीय क्या हुआ यजुर्वेद तृतीय क्या हुआ सामवेद चतुर्थ अथर्वण वेद पंचम इतिहास पुराण आगे वेदा नाम वेद ये क्या चीज है व्याकरणम आगे पितृम् ये क्या है श्राद्ध विषय आगे राशि गणितम आगे दैव उत्पात और आगे निधि महाकाल विषय का जो आगे वाक्यम तर्क न्याय आगे एकायनम एकायनम नीति आगे देव विद्या निरुक्त वैदिक कोश आगे ब्रह्म विद्या ये छंद कल्प ये सब जिसके द्वारा हम वेद का तात्पर्य इसका व्यवहार कर लेते हैं वेद का व्यवहार कर लेते हैं आगे भूत विद्या भूत संबंधी आगे क्षेत्र विद्या क्या है वो धनुर्विद्या आगे नक्षत्र विद्या ज्योतिषम सर्प विद्या गारुड़ शास्त्र गरुड़ गारुड शा, शास्त्र कहते हैं और देवजन विद्या गंधर्व विद्या नृत्य गीता वाद्य इत्यादि ये सब नाम का अर्थ कम से कम हमको याद रखना है शास्त्र तो हम लोग इतना पढ़ नहीं पाएंगे <laughs> देखिए आगे इतना भी स्मरण रह जाए अभी कलयुग में इतना छूट है इतना खाली नाम इत्यादि थोड़ा स्मरण रहे तो भी आप इस मार्ग में चल पाएंगे नारद जी का समय में तो पूरा शास्त्रों को जानते थे फिर भी नहीं हुआ उनको दुख होता था देखिए हंसते हँसते हम लोग सब ये सब ऐसे पढ़ लेते हैं किंतु तो इसका तात्पर्य समझना चाहिए इतना कर दिया तो भी नहीं हुआ और ये तो सब बिल्कुल शास्त्र है विद्या है और अगर हम लोग अविद्या में लगे रहेंगे तो कितने दूर हो जाएगा दिन भर अगर वही सब संसार के विषय के पीछे तो कम से कम चलिए हम लोग महात्मा हो गए थोड़ा कम तो हुआ इसको पूरा शून्य करना है अर्थात संसार में संसार बुद्धि रख कर के नहीं करना है नाटक कर रहे हैं ठीक है, है भूमिका दिया गया है जितना कर देना है कर देना होगा प्रारब्ध है इस प्रकार की मान करके भूमिका मान कर कर लेना है सत्य तो बुद्धि नहीं है नाटक कर देते हैं बस बाकी तो ये जगत मिथ्या ही है इसको दृढ़ करना है अभी नारद जी कहते हैं सोहम भगवो मंत्रिदेवास्मी नात्मेद श्रुतम हे मैं भगवतभ्य स्तर शोकमात्मेदी सोहम शो भगव शोचा सो तंग भगवान्शक पारंगवाच यद किंचगीष्ठा नाम है नारद जी कहते हैं हे भगव संबोधन करते हैं हे भगवान स अहम मंत्र विदेव अश्मी मैं तो केवल इस शब्द अर्थ इतना इसी को ही जानता हूँ और शब्द को जानता हूँ और शब्द का अर्थ जानता हूँ और उसके आधार पर कर्मों करता हूँ यही मैं जानता हूँ कर्म ही करता हूँ और ये कर्म करने से लोक प्राप्ति ये सब विकार है अर्थात तो मैं विकार को ही जानता हूँ जो शास्त्र को जानता है उसको कहा जाएगा शास्त्रज्ञ जो नीति को जानता है उसको कहा जाएगा नीतिज्ञ और जो विकार को जानता है विकारज्ञ नारद जी कहते हैं मैं केवल विकारज्ञ ही हूँ ऐसी हमारी दुस्थ स्थिति और कोई कहेगा मैं तो संसार को जानता हूँ वो संसारज्ञ तो संसारज्ञ संसार को जानता है किसको जानता है कहते जन्म मृत्यु को ही जानता है जन्म को तो ठीक से जानता नहीं कुछ पता नहीं चलता है न मृत्यु को जानता है क्यों कहता है कि हाँ देखता है दूसरे लोग मरते हैं किंतु तो इतने भ्रांति है कि दूसरे लोग तो मरते हैं किंतु तो मैं नहीं मरूंगा अहन अहनी भूतानी गच्छती यम बाकी लोग तो सुन सोचते हैं कि स्थिर स्था से स्थाविम इच्छन कि मतः परम बाकी सब सोचते हैं कि तो हम तो रहेंगे मरेंगे नहीं कल सुबह का जो सूर्योदय होगा ये दृष्टिगोचर होगा नहीं होगा किसको पता फिर भी कितना निश्चितता के साथ ये संसार में भागे रहते हैं संसार योग तो ठीक है चलो ये जो हम लोग कपड़ा भी बदल लिए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए कितना निश्चितता के साथ हम इसमें अपने सारे सामर्थ्य नहीं लगा देते हैं अन्यत्र सामर्थ्य लगाते हैं कुछ क्या निश्चितता है कल सुबह का सूर्योदय देखेंगे नहीं देखेंगे <coughs> सब बार बार विचार करना है नारद जी कह रहे हैं हम तो विकारज्ञ है और न आत्मविद अर्थात तो जो हमारे वास्तव स्वरूप है वो तो मैं नहीं जानता हूं इसलिए तो श्रुतम ही एवं मैं भगवत दृश्य अभ्यस आप जैसा ज्ञानियों से हम सुने हैं शोकम आत, आत्मवि शोकम तरति जो आत्मज्ञान जिसको हो जाता है वो ये शोक को पार कर लेता है सोहम भगवह सोचामी क्योंकि मेरे को आत्मज्ञान नहीं है इसलिए मैं दुख करता हूँ मेरे को दुख होता है तंग मां भगवान शोक पारं पारंग आप मेरे को ये शोक शोक उपलक्षित संसार ये संसार से को पार करवा लीजिए अर्थात तो कृतार्थ बुद्धि मेरे को करवाए तो जिस प्रयोजन के लिए ये शरीर मिला है वो प्रयोजन सिद्ध करवा दीजिए नहीं तो इस बार तो मिला है नाराज जी सोचते होंगे कि इस बार तो मिला है देवर्षि हुए हैं अगला बार क्या पता है पिपिली कृषि हो जाएगा पिपी कृषि समझते हैं ना जैसे बानर ऋषि बानरों में उनमें भी सब होगा ना उनमें भी कोई आचार्य होंगे उनमें भी विद्यार्थी होंगे उनमें भी श्रमिक होंगे सब होंगे सबका सबका इसी प्रकार रहता है तो उनका भी नेता होते हैं उनके भी पीछे चलने वाले होते हैं क्या भरोसा है अगला जीवन क्या हो जाएगा इसलिए नारद जी कहते हैं तारय तंग हो वाच अभिसन्नत कुमार कहते हैं यदि किंच एतद जो आप ये सब स्मरण करते हैं जानते हैं नामव एव एत नाम ये केवल बाचारम्भम विकारो नामधेय नामधेयम तो ये केवल अर्थात नाम ही है केवल कुछ अर्थ को कह देने के लिए विकार और पदार्थों को कह देने के लिए बाकी इसका कोई आगे महत्व तो नहीं है नाम वा ऋग्वेदो यजुर्ेद सामेद अथर्वणश चतुर्थ इतिहासपुराण पंचमो वेदांग वेद पितृ दैवो निधि बाको वाको वाक्ययन दैवद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षेत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्पद्वजन विद्या अभी सनतकुमी कहते हैं ये सब नाम ही है नाम अर्थ शब्द ही है आप जो भी जानते हैं शास्त्र पढ़ लिए हैं कहते हैं शास्त्र का शब्द आप जानते हैं उसका अर्थ ही जानते हैं इतना ही तो है ये तो सब शब्द ही है और अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है इसलिए आप शब्द ही जानते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद इतिहास पुराण पंचम ये हो गए ये सब शब्द ही है आगे वेदानाम वेद बेदा, ये क्या है व्याकरण पितृ्य क्या है ये आगे राशि गणित आगे दैव उपात्त विद्या आगे निधि महाकाल निधि विषयक आगे वाक्यम तर्क एकाएनम नीति देव विद्या निरुपतम आगे ब्रह्म विद्या ये जो छंद ज्योति छंद कल्प इत्यादि ये सब अच्छा आगे भूत विद्या भूत संबंधी क्षेत्र विद्या धनुर्विद्या नक्षत्र विद्या ज्योतिषम सर्प विद्या गरुड़शा गारुड़ शास्त्र आगे देवजन विद्या गंधर्व विद्या नृत्य गीत वाद्य इत्यादि चलिए हमको कम से कम नाम और अर्थ ये पता रहना चाहिए तो अभी कहते हैं ये सब नाम है इसलिए नाम को ब्रह्म मान करके आप उपासना करो तो यही नाम अर्थात यही सब कुछ है नाम ही है जो अर्थ है कहते हैं वो सब नामों से भिन्न नहीं है कहते हैं नामों को ब्रह्म मान करके आप उपासना करो जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं <coughs> स यो नाम ब्रह्म ब्रह्म उपासस्ते यमो गतंग त्रास् यमचारो बवती यो नाम ब्रह्मस्ते अस्ति भगवो नमं भूय ना वाव भूय तन्में भगवान ब्रवीत स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते जो नाम को ही ब्रह्म मान कर के उपासना करता है जितना दूर पर्यंत जितना व्यापक है नाम नाम का विषय जो भी है अर्थात शब्द के द्वारा जिस जिस को कह दे पाएंगे ये सब हो गए नाम का गोचर विषय तत्र यथा कामचारो होती नाम का विषय शब्द के द्वारा जिस जिस पदार्थ को कह पाएंगे वो सब पदार्थ में यह उपासक स्वतंत्र होकर के विचरण करेगा जैसे राजा अपना राज्य में विचरण करता है जो पदार्थ को ग्रहण करना चाहेगा कर पाएगा नहीं कर पाएगा कर लेगा इसी प्रकार की जो नाम का उपासना करता है नाम अर्थात शब्द शब्द का विषय जो है शब्द के द्वारा जिस चीज़ को कहा जा सकता है वो सबका ये स्वामी बन जाएगा तो ठीक है अभी अभी नारद कहते हैं कि अस्ति भगवो नामनो भूय ठीक थी। है अर्थात शब्द के द्वारा जो कहा जा सकता है वो सबका स्वामी बन जाएगा किंतु तो इससे भी और आगे है क्या कहते हैं सनत कुमार कहते हैं नामनो वाव भूयो अस्थि वाव का अर्थ है एव नाम से भी बढ़कर है ही अभी नारद कहते हैं अगर है तन तो में भगवान ब्रबित हुई अगर इससे श्रेष्ठ पदार्थ है तब ये नाम का क्यों उपासना करेंगे ये स्वाभाविक है अर्थात तो हमको इस प्रकार की विचार बुद्धि होनी चाहिए जो प्राप्त हो रहा है कहते हैं कि इससे और कुछ श्रेष्ठ है क्या तो अगर है तो फिर इसके पीछे क्यों ये बुद्धि साधक वाले बुद्धि कहते हैं नारद जी इसके श्रेष्ठ क्या है अभी आगे सनत कुमार जी कहते हैं वाग वाव ना भूयसी बागवार ऋग्वेद विज्ञापय यजुर्ेद सामेदर्वण चतुर्थमुराण पंचम वेदनांगेदम पितृंग राशि दैवं निधि एकायनं देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षेत्र विद्याक्षत्र सर्पज देवजन विद्यां दिवच च पृथ्वी चायूँ चकाश चा, चा, चा, पश्चेज दैवांश मनुष्यांश पशुश वयांशी चृणवनस्पती स्वापदा कीटपतंगीलिक सत्यँ चृत साधु च साधु चृदय न हृदय यदेवा धर्मो धर्म धर्मो व्यज्ञापयन न सत्यम नृतम न साधु ना साधु न हृदयों न हृदय बाघ एवं सर्व विज्ञापयती बाचम उपाश्व थी सनत कुमार कहते हैं कि बाघ बाबो नामनो भूयसी बाघ अर्थात बाघ इंद्रिय जो कि जहाँ वर्ण उच्चारण होते हैं उस स्थान पर ये बाघ इंद्रिय विद्यमान रहता है जीवामूलादि स्थान से जहाँ से वर्ण उच्चारण होते हैं तो बाघ बाघ बाघ शब् का अर्थ क्या हुआ बाघ इंद्रिय यह नाम से बढ़ कर है भूयशी बढ़ कर के क्यों कहते हैं हैंघ वही बाघ इंद्रिय के द्वारा यह सब को बताता है दूसरों को क्या बताता है कहते हैं ऋग्वेदम विज्ञापयते ऋग्वेद दूसरों को बता देता है बाघ इंद्रिय हेतु तो। यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचम आगे आ फिर ये क्या वेदेदे व्याकरण पितृ्य श्राद्ध आगे राशि गणित दव उपात्या और निधि महाकाल महाकाल निधि निधि महाकालक महाकालक अर्थ तो शक्ति काल में ये सब जो पदार्थ आगे शे वाकोवाक्य तर्कशास्त्र एकायन नीतिशास्त्र निरुक्तम आगे ब्रह्म विद्या अर्थात ये जो कल्प छंद इत्यादि ये सब जिसके द्वारा ये वेद में जो कर्म इत्यादि कहा गया वो सबका निश्चय किया जाता है आगे भूत विद्या भूत संबंधी क्षेत्र विद्या धनुर्वेद नक्षत्र विद्या ज्योतिष सर्पवविद्या गारुडशास्त्र देवजन विद्या गंधर्विद्या नृत्य वाद्य गीत ये सब यह सबको विज्ञापयती दूसरों को बताता है बाग इंद्रिय है तभी दूसरों को बताएगा और कहते हैं दिव च पृथ्वीम च वायुम च आकाशम च ये सब वाग इंद्रिय से उच्चारण कर देगा आपस तेजस देवास् मनुष्याश्च आप जल तेज देव और मनुष्य ये सबको बाग इंद्रिय से कह दे सकता है बता देगा यह देवदत्त है वह चैत्र है पशुंश व्यांशीश पशु और व्यांशी वयांशी अर्थात पक्षिण ये सब द्वितीय है इनको विज्ञापय बता देता है बाघ के द्वारा तृण वनस्पतिन् तृण जो घास हो गए वनस्पति जो बड़ा वृक्ष हो और स्वापदान स्वापद जो सब ये पशु होते हैं आ कीट पतंग पिपिलिकम कीट पतंग पिपिलिका पर्यंत सबको शब्द के द्वारा कह देता है तो ये बाग बागिंद्रिय के द्वारा शब्द उच्चारण कर देता है तत्त्व विषय का धर्मम च अधर्मम च धर्म अधर्म इसको भी बागिंद्रिय से कह देता है सत्यम चृतम च क्या सत्य है क्या मिथ्या है साधु च असाधु च साधु और असाधु असाधु अर्थात निषिद्ध हृदयज्ञम च अहृदय च हृदय प्रिय पदार्थों को हृदयज्ञ कहते हैं अहृदय अिय पदार्थ अच्छा तो कहते हैं कि यद वे वांग न अभविष्य अगर ये वागिन्द्रिय नहीं होती तो ये सब धर्म अधर्म इसका दूसरों को बता पाएगा वागिन्द्रिय नहीं है तो नहीं कह सकता है ना सत्यम ना न सत्यम नृतम सत्य मिथ्या ये भी दूसरों को बता नहीं पाएगा साधु असाधु तो साधु अर्थात विहित असाधु अर्थात निषिद्ध ये सब भी दूसरों को बता नहीं पाएगा न हृदयज्ञ हृदयज्ञ अर्थात प्रिय ये भी नहीं कह सकता है न अृदयज्ञ ये भी अर्थात अप्रिय बाघ एव एक सर्व विज्ञापयति थी इंद्रिय ही ये सब को बता देता है इसलिए यह जो वाघ इंद्रिय हुआ ये शब्द से अधिक श्रेष्ठ हुआ तो शब्द का उच्चारण का कारण हुआ वागिन्द्रिय जिस जिसको शब्द कह देगा तो वो वो सबको को वागिंद्रिय भी कह देगा इसलिए वाघ और शब्द ये समान व्याप्ति माना जाएंगे क्योंकि जिसको शब्द कह सकता है ये पुष्प है तो शब्द अगर इसको पुष्प शब्द से प्रकाश कर देता है तो वागिंद्रिय भी शब्द को उच्चारण कर देता है ये दोनों समान व्यापक होंगे फिर आप इंद्रियों को व्यापक कैसे कह दिए कहते हैं बाघ बेई नामनो भूय शब्द से बाघ इंद्रिय श्रेष्ठ है कैसे कह दिए कहते हैं उच्चारण का कारण हुआ बाघिंद्रिय कार्य श्रेष्ठ होगा ना कारण श्रेष्ठ होगा कारण इसलिए ये बाघ इंद्रिय श्रेष्ठ हो जा अभी सनत कुमार कहते हैं वाचम उपासघ इंद्रिय का उपासना करिए स यो वाचम वाच वाचो गतम ग्राश्य यथा कामचारो भवति यो वाचम वाच ब्रह्मस्ते अस्ति भगवो वाचो इति वाचो वो भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवृत्व अभी सनत कुमार कहते हैं कि य स यच इति उपास्ते जो ये बाघीन्द्रिय को ब्रह्म मानकर के उपासना करता है यावद बाचो गतम जितना दूर तक बागिंद्रिय जाएगा अर्थात बाग जिस जिस पदार्थ को कह देगा बाघिंद्रिय शब्द उच्चारण करेगा वो शब्द का जो सब विषय होते हैं वो सब तत्र यथा कामचारो भवती ये सब में अर्थात बाग के द्वारा शब्द उच्चारण करके जिस जिस पदार्थ को कहा जाएगा वो सारे पदार्थ भी इसका अधीन हो जाएंगे ये सबका स्वामी हो जाएगा यथा कामचार कामचार अर्थात अपना स्वातंत्र्य यो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते जो ये बाघ इंद्रिय को ब्रह्म ऐसा उपासना करता है ये सबका स्वामी हो जाएगा आगे नारद जी पूछते पुछ, हैं अस्ति भगवो बाचो भूय ये बाघ इंद्रिय से और कुछ श्रेष्ठ है क्या बाचो वावो भूय अस्थि इससे भी श्रेष्ठ है तन में भगवान ब्रबी त्वीति अगर इससे कोई श्रेष्ठ है तो फिर वो आप हमको बताइए अभी प्रथम में किसको कहा गया नाम अभी नाम से श्रेष्ठ किसको कहा गया बाघ ये बाघ शब्द का क्या अर्थ है यहाँ बाघ इंद्रिय यहाँ दो हो गया आगे कहते हैं मनो वावो वाचो भूयो यथावई दाम के कोले दौ व अक्षो अनुभवति एवं मुष्टिव मनो अनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मनस्य मंत्र अधीय अधीए अधीय अथ कर्माणि कर्में इति अथ कुरुते पुत्र पशुंच इति अथ इछ इच्छते इच्छत इच्छते यच्व इच्छत इमं च लोकम अमु च लोकम इच्छ इच्छेय अथ इच्छते मनो हि आत्मा मनो ही लोको मनो ही ब्रह्म मन उपाश्व अभी सन्नत कुकुमार कहते हैं कि वाचो भूय वाव मन ये वागिन्द्रिय श्रेष्ठ मन है मन क्यों श्रेष्ठ है उसके लिए कहते हैं जैसे दमल के ये हाथ में दो आमल रखेगा ऐसे तो उस हाथ के द्वारा ये दोनों आमलों का व्याप्त तो हो जाएंगे बहुत बड़ा बड़ा है जैसे प्रयागराज में था वो एक हाथ में नहीं आएगा हमारा हाथ नहीं आएगा वो बहुत बड़ा बड़ा था प्रयागराज में जो आमल था कितने हैं दै प्रयागराज और था जो कैलाश धाम में अन्यत्र नहीं वहाँ देखा था दमलों के थोड़ा छोटा छोटा है जैसा ऐसे यहाँ है तो जैसे हाथ ये दोनों को व्याप्त कर लेता है कोले वा दो दो ये कोले कोल कोलम मतलब न पुंसकलिंग है कोला कोलो कहते हैं जो बदर फल बैर कहते हैं वो भी व अक्षऊ अच्छा दो वा अक्षय और जो कहते हैं का हुआ बदर बैर हुआ अथवा अक्षय अक्षय कहते हैं बिभी तक बीबी तो हिंदी में बहड़ा कहते हैं क्या वर्णा क्या क्या है बेहे रा ना ना रा नहीं वो डाहे आप लोग डा को रा कर देते हैं डराई अवेदात डलई डर अवेदात होता है डराई नहीं होता है तो डर लगेगा डलई और होता है ल को रॉ हो जाता है अच्छा ऐसे ऐसे धीरे धीरे होकर के चला जाता है तो वो जो कहते हैं वो भी दोनों हाथ में ये आप लोगों से कितना देखे हैं आप लोग तो महात्मा लोग बहुत देखे होंगे तो धीरे धीरे जो शहर में नगर वाले तो और वो सब देखेंगे नहीं दो व अक्ष मुस्टिर अनुभवती हाथ में रखेंगे तो हाथ ये दोनों को अनुभव कर लेगा अर्थात हाथ व्याप्त है ये दोनों को व्याप्त कर लेगा इसी प्रकार की एवं वाचन च च मनो अनुभवती मन ये वाग इन्द्र और शब्द ये दोनों को व्याप्त कर लेगा जो शब्द है जो वागिंद्र के द्वारा कहा जा सकता है मनो वो सबको अनुभव कर लेगा अनुभवती स यदा मनसा मनुष्यति सपुरुष जब मन के द्वारा मन अंतकरण बुद्धि ये सब के द्वारा जब मनुष्यति मनुष्यति अर्थात मैं ये कहूँगा मैं ये पढ़ूँगा उच्चारण करूँगा इस प्रकार की जो मन में विचार करता है अथवा अच्छा तो तब जब मन में विचार करता है कि मैं यह शब्द उच्चारण करूंगा तब फिर मंत्रान कैसे वो मन में विचार करता है कहते हैं मंत्रान अधीय मैं मंत्र का उच्चारण करूं इस प्रकार की जब मन में विचार करता है अथ अध्यय पहले मन में विचार करता है मैं मंत्रों का उच्चारण करूं आगे वो बागी इंद्रियों को व्यवहार करेगा तो प्रथमे मन कार्य करने लगा आगे बाघ व्यवहार हुआ बाघ व्यवहार होने से क्या निकलेगा उससे शब्द वो हो गया नाम तो नाम कहाँ से आया कहते हैं बाघ से आया ये बाघ के पीछे कौन रहा मन रहा इसलिए मन ये सब को व्याप्त कर लिया और कर्माणी इति इसी प्रकार की मन में पहले निश्चय करता है कि यह कार्य मैं करूँ आगे फिर कर्म करेगा तो मनुष्यति आगे कर्माणी कुरीयी मनस्यति अर्थात चिकित्सा बुद्धि में यह कार्य करूँ आगे कर्म करता है अर्थात ये बाघ इंद्रिय के द्वारा करे अथवा अन्य किसी भी इंद्रिय के द्वारा करे कहते हैं प्रथमे मन कार्य करता है मन व्यापक है पुत्राश पशुंश इच्छे ये अथ इच्छते पुत्र पशु इत्यादि का मैं इच्छा करूँ इच्छा करूँ अर्थात तो प्राप्त करने के लिए उपाय करूँ फिर आगे उपाय करता है क्योंकि इच्छा कोई सोचेगा कि मैं तो आज नीलकंठ भगवान दर्शन करने के लिए इच्छा करूं इच्छा पुरुष तंत्र है नहीं है इच्छा तो होना है तो होगा स्वर्ण बुद्धि हुई इष्ट साधनता ज्ञान हुआ तो कहते हैं कि इच्छा होगी तो यहाँ जो दे गया इच्छा ये तो अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए मैं उपाय अनुष्ठान करूँ अथवा इच्छा इम च लोकम अमुमच लोकम इस लोक को प्राप्त करूँ परलोक प्राप्त करूं अथवा इच्छते अर्थात अद अनुष्ठान करता है इसलिए क्या सिद्ध हुआ कहते मनो ही आत्मा अर्थात कुछ करता कुछ भोगता अर्थात मैं ये करूं मैं ये भोग करूँ कहते मन है तो करता है मन नहीं है तो नहीं करता है सुसूपति में सोचता है मैं ये प्राप्त करूँ भोग करूँ पढ़ूँ कुछ नहीं सोचता है इसलिए कहते हैं मनो है तो करता है मनो नहीं अता नहीं करता है इसलिए मनो ही आत्मा मनो ही लोक कहते हैं मन है, है तभी तो उसके लिए लोक प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करता है मनो ही ब्रह्म मन ये उपासव अर्थात मन ब्रह्म इति इतिपास ये मन ही श्रेष्ठ है ऐसा उपासना करें लाभ फल क्या होगा स य मनो ब्रह्म त्युपास्ते या वन मनसो गतंग तत्र यथा कामचारो भवति यो मनो ब्रह्म त्युपास्ते अस्ति भगवो मनसो भूयती मनसो वाग भूयो अस्ति तन्मय भगवान ब्रवीतवीति जो भी मन को ब्रह्म मान करके उपासना करता है जब तक मन का गति है जो मन का विषय बनता है सब उसके अधीन में हो जाते हैं वो उनका स्वतंत्र स्वामी हो जाता है मन का विषय जो भी मन सकता है सब उसका अधीन हो जाएंगे यो मन जो मन ब्रह्म इस प्रकार की उपासना करता है नारद जी आगे पूछते हैं अस्ति भगवो मनसो भूय इति मन से और कुछ श्रेष्ठ है क्या कहते हैं सनत कुमार जी मनसो वावो वो भूयो इति मन से भी श्रेष्ठ और है तन तो में भगवान प्रवित हुई थी तो वो फिर हमको बताइए जो मन से भी श्रेष्ठ है इसलिए बार बार इसके द्वारा हमको क्या शिक्षा दिया जा रहा है कहते हैं उससे क्या श्रेष्ठ है अभी हम जो कर रहे हैं उससे क्या श्रेष्ठ है और नहीं तो गतानुगतिक लोका है न लोका पारमार्थिका इससे कुछ उत्कृष्ट है जिसकी इस प्रकार की बुद्धि ही नहीं होती है कहते हैं जहाँ जन्म हुआ उधरी हम मर गया इस प्रकार के नहीं होना है तो ये शास्त्र हमको सिखाता है इससे कुछ उत्कृष्ट है क्या हम जो कर रहे हैं यही क्या सर्वश्रेष्ठ है ऐसे एक घटना है जो शिक्षा विभाग होता है इसमें सब देश देशों का बीच में विचार का विनिमय होता है इसी प्रकार के अमेरिका से एक शिक्षा दल आए थे भारत में एक शिक्षा दल के साथ उनका विचार होना है तो उसमें एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति भारत से भी होंगे एक व्यक्ति थे जो बाद में बता रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग जब बिल्कुल बच्चा छोटा होता है उस समय में उनको सिखाते हैं आपको ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है तो ये जो व्यक्ति जो बता रहे थे वो फिलोसॉफी का प्रोफेसर थे मतलब शास्त्र को बहुत अच्छा जानते हैं ब्रह्मसूत्र इत्यादि का अनुवाद भी किए हो अपने आंचलिक भाषा में इसलिए शास्त्रीय बात थोड़ा कहते हैं तो वो कहते हैं कि हम उनको बोला आप लोग बच्चों को यही सिखाते हैं हमारा शास्त्र कहता है कि अभी हम लोग क्या सिखाते हैं वो नहीं कहते हैं वो कहते तो हमारा शास्त्र कहता है कि हमारा बच्चा को हम जब कहते हैं कि आप ये करो हम उसको बताते हैं कि आपको पता है ना ये क्यों करना है अगर नहीं पता है तो आप पूछो हमको ये क्यों करना है ये अधिक महत्वपूर्ण है क्या करना है तो कार्य का विषय हो गया क्यों करना है कारण का ज्ञान होता है तो शास्त्र हमको यही सिखाते हैं कि इससे और कुछ श्रेष्ठ है क्या आप हमको कह दिए कि ये करो तो हम इसको क्यों करें इस प्रकार के अर्थात इसका क्या कारण है इससे क्या लाभ होगा इस विषय का जानना ये अधिक महत्वपूर्ण है और हमारे ये सब जो शास्त्र ये नहीं कहता है कि आप ऐसे मत पूछो तो कहेंगे हाँ किंतु उपाय से पूछना है श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव से जाकर के जिज्ञासा पूर्वक पूछना चाहिए बताएंगे हमारा शास्त्र बताता है आचार्यों का वो कार्य होता है बताएँगे इसलिए अर्थात तो अधिक अधिक जानने के लिए उद्यम करें हम जो कर रहे हैं इससे क्या होगा हमसे पहले बहुत लोग इसको कर दिए हैं उनका सब क्या हो गया तो अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो हमको कुछ अधिक हो जाएगा इस प्रकार की चिंता करना तो ये बिल्कुल मूर्खता है तो हम जो कर रहे हैं उसकी गति कितने दूर है ये सब बार बार विचार करना है अभी बताते हैं कि नारद जी कहते हैं कि अस्थि भगवो मनुष्यो भूयती इससे और कुछ श्रेष्ठ है कहते हैं मनसो भावो वो भूयो अस्थि इससे और श्रेष्ठ है तन में भगवान ब्रवीतु इति तो फिर आगे हमको बताइए उससे क्या श्रेष्ठ है संकल्पो वावो मनसो भूयान यदा भी संकल्पयते अथ मनस्यति अथवाचम ईरयती नी रि नामनी मंत्रा एक मंत्रु कर्माणी संकल्पो व मनसो भुयान ये मन से संकल्प बड़ा है संकल्प अर्थात ये भी अंतकरण का एक परिणाम है वृत्ति है कर्तव्य अकर्तव्य विषय का जो निश्चय करना यह करना है या नहीं करना है इस प्रकार की यह इसको कहते हैं संकल्प आरंभ में प्रथम किसका उपासना कहा गया था नाम नाम के आगे बाघ बाघ के आगे मन मन के आगे कहते हैं संकल्प ये संकल्प कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करता है कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय जब हो जाएगा फिर मनो आगे निश्चय हो गया तो मनो आगे चलेगा मेरे को इसका उच्चारण करना है मेरे को यह कर्म करना है उच्चारण अगर करना है क्योंकि संकल्प हो गया संकल्प होने से मनन निश्चय कर लिया अभी तो हम अभी पढ़ना है मेरे को आगे बाग को व्यवहार करेगा आगे नाम उच्चारण करेगा इसलिए संकल्प ये मन से भी ये श्रेष्ठ हुआ कहते हैं यदा वे संकल्पयते जब वो संकल्प करता है अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य विषय का निश्चय करता है आगे मन चलेगा अथवा मनस्यति निश्चय करता है कि मैं इसका उच्चारण करूं यह सब आज अध्ययन करूं वाचम अथवाचम ईरयती प्रेरयति गमयति गमयती इरोगतो इर न ग इर शब्दे ईर शब्दे तो वाचम उच्चारयती अगे ताम ऊ नाम ईरयती अभी ये जो वाणी है बागिंद्रिय को अभी वो चलाता है कहाँ चलाता है कहते हैं नाम विषय में शब्द उच्चारण करने में लगाता है और नामनी मंत्रा एकम भवती ये जो नाम है नाम शब्द सकल शब्द नाम हो गए मंत्र तो ये जो मंत्र है विशेष नाम हुए विशेष शब्द है इसलिए कहते हैं नामनी मंत्रा एकम भवती समष्टि में व्यष्टि एक हो जाएगा उसके अंदर में अंतर्भाव हो जाएगा और मंत्रेशु कर्माणी मंत्र के द्वारा कर्म होता है इसलिए सब कर्म ये भी मंत्र में एक हो गए तात्पर्य हो गया कर्म मंत्र में एक हो गया कर्म नाम में एक हो गया नाम बाग में एक हो गया बाग मन में गया मनो संकल्प में तो संकल्प श्रेष्ठ हुआ यहाँ तो कह गया आगे कहते हैं ये जो संकल्प ये कैसे श्रेष्ठ है इसको बताते हैं ती हेतानी सकलिकायना संकल्पत्मकाक संकल प्रतिषिता समकलि क्लिपता दवा पृथिवी सकता वायुश्चाश सल आपस् तेजस तकृप्त वर्षँ संकल्पते वर्ष से अन्नं संकल्पते अन्न संिकल प्राण संि कर्माणि संकल मंत्राण संकलिप्त कर्मा संकल्ते कर्म संत लोक संकल लोक संत संकल सकल सकल इति तानी ह वा एतानी ये संकल्प से पहले तीन हो गए थे क्या क्या हो गए थे नाम वाघ मन इसलिए कहते हैं तानी वा ऐतानी यो तीन संकल्प एकायनानी संकल्प उनका एक ही मात्र लय स्थान अर्थात तो प्रलय में ये तीनों संकल्प में जाते हैं प्रलय अर्थात ये तीनों इसी में अंतर्भूत होते हैं यहाँ जो सृष्टि प्रलय का बात नहीं नाम वाघ मन ये तीनों संकल्प में अंतर्भाव हो जाते हैं और संकल्पात्मकानी संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं संकल्प हुआ तो मन चलेगा आगे वाघ इंद्रिय चलेगा आगे शब्द उच्चारण करेगा और संकल्पे प्रतिष्ठितानी स्थिति अवस्था में भी ये तीनों संकल्प में ही रहते हैं अदा करता है तो संकल्प पहले किया है जब तक संकल्प है वो कार्य चलता रहेगा सम क्लिपताम पृथ्वी ये जो दयावा पृथ्वी देवलोक और पृथ्वीलोक ये दोनों भी समकृपताम ये भी निश्चल होकर के खड़े हैं जो दीवलोक और पृथ्वीलोक ये निश्चल है क्यों कहते हैं वो लोग संकल्प के हैं कि ऐसे ही हम रहेंगे समकल्प्यताम वायुश्च आकाश्च आकाश स्थिर है वायु चलनशील है इसी प्रकार की वो दोनों भी निश्चय के हैं सम अकल्पंत आपस्य तेजस् आपह बहुवचन है इसलिए सम अकलपंत वो लोग भी निश्चय के हैं जिसका जो स्वभाव है वो इसी प्रकार के दृढ़ रहेगा तेसाम संकलिप्त्ययी वर्षम संकल्पते ये जो सब दिव लोक वायु ये सब जब अपने स्वभाव में स्थिर रहे कहते हैं आगे वर्षा होता है तथा ये दिवलोक से वर्षा होता है ऐसे शास्त्र में कहा गया वृष्टि द्यूलोकात संभवती और वायु के चलते वो सब प्रवाहित होकर के वृष्टि करवाते हैं तो तेसा संकलिप्ति चतुर्थी है निमित्त अर्थात वो सब जो द्यावा पृथ्वी वायु आकाश तेज आप ये की संकल्प अर्थात उनके स्वभाव स्थिति निश्चय होने पर आगे ये वर्षा संकल्पते समर्थो भवती अर्थात वर्षा भवती वर्ष से संकलिप्त यही अन्नम संकल्पते वर्षा का संकल्प का कारण से अर्थात वर्षा हुई तभी कहते हैं अन्न संकल्पते अन्न समर्थ होता है अन्न होता है अन्नस्य से अन्न अगर हुआ कहते हैं प्राणाह संकल्पते अन्न हुआ तो भक्षण करने से प्राण होता है प्राणा नाम संकलिप्त ये मंत्रा संकल्पन्ते आज इसका प्राण ही नहीं है प्राण नहीं अर्थात अप्राण नहीं है मृत नहीं है किंतु कहते न शरीर में जोर नहीं लगता वो फिर मंत्र कहाँ उच्चारण करेगा तो अगर प्राण है प्राण शक्ति है तो मंत्र उच्चारण करेगा मंत्रा नाम संकलिप्ति कर्माणी मंत्रों का अगर उच्चारण करता है उस समर्थ सामर्थ्य है आगे कर्म करता है कर्म नाम संकलिप्ते लोक संकल्पते कर्म अगर करता है कर्म की निमित्त से लोक प्राप्ति होती है लोक से संप्रीति सर्वम संकल्पते जब लोक की प्राप्ति होती है कहते बस वही हो गया सब कुछ प्राप्त हो गया सब कुछ संकल्प मूल संकल्प होने से ही बाकी आगे जो कुछ करता है स ए स संकल्प भूय इस प्रकार भूयान वो संकल्प भूयान श्रेष्ठ है मन इसलिए है नारद संकल्पम उपासु आप संकल्प का उपासना करिए यहाँ तक तो हो गया चार हो गया संकल्प उपासना का फलो कहते हैं स यह संकल्प ब्रह्मे संक्लिप्त समक्लिप्तान संकलिप्तान् वही लोकान ध्रुवान् ध्रुव प्रतिष्ठितो ध्रुव प्रति प्रति अतिता प्रतिष्ठम व्य अथम अभी संकल्पस्य से गये यथा कामचारो भवति बकल्प ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवा इति भगवान सकल सकल भूय अस्ती ते भगवान्वीत्वी जो संकल्प को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है तो वह क्या होता है सवै संक्लिप्तान लोका, लोकान ध्रुवान लोकान अभि सिद्ध्यति आगे हैं जो संकल्प को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है वह संक्लिप्तान ध्रुवान लोक क्लिप्तान इसमें तो सब संक्लिप्तान लिखा है पूर्व मंत्र में भी वहाँ तो था यहाँ संकल्प संकलिप्तान भाई लोकान ध्रुवान् अच्छा भाष्य में संकलिप्तान भाई अच्छा यहाँ भाष्य में भी संकलिप्तान दिया है हम भाष्य में प्रथम पंक्ति में ब्रह्म ब्रह्मबुद्ध्या उपास आगे कृप्तान अच्छा धात्रा में लोकाहा समर्थितान, अच्छा अच्छा आगे संकल्पित ठीक है अगर बड़ी महाराज जी का नहीं है तो कोई बात नहीं स वो जो ब्रह्म संकल्प को ब्रह्म मान करके उपासना करता है स क्लिप्तान वही लोकान ध्रुवान जो ये सब लोक पहले कहा गया सिद्ध लोक उसको प्राप्त करता है ध्रुवान ध्रुवान अर्थात ये अपेक्षिक नित्य है कोई त्रैकालिका नित्य नहीं है आपेक्षिका नित्य लोगों को प्राप्त करता है जो लोक को प्राप्त करता है वो तो ध्रुव है किंतु तो स्वयं अध्रुव होगा अर्थात नित्य लोगों को दीर्घ काल रहने वाला लोक को प्राप्त करेगा ये किंतु क्षणायु होगा उसका कोई लाभ होगा इसलिए कहते हैं ध्रुव यह उपासक भी ध्रुव अर्थात दीर्घ काल स्थायी होगा दीर्घ काल स्थायी लोकों को भी प्राप्त करेगा और प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितो प्रतिष्ठितान प्राप्य प्रतिष्ठितो भवती तो प्रतिष्टित न प्रतिष्ठित सन प्रतिष्ठिता प्राप्नोति स्वयं भी प्रतिष्ठित होकर के प्रतिष्ठित को प्राप्त करता है अर्थात पुत्र पशु इत्यादि के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के वो सब लोगों को प्राप्त करता है और अव्यथमान अव्यथमान व्यथा शत्रु इत्यादि से त्रास दुख होता है वो व्यथा हो गया व्यथा को जो प्राप्त किया कहते हैं व्यथमान जो नहीं प्राप्त करता है कहते हैं अव्यथम शत्रुत्रास से रहित हो करके अव्यथमा ये लोक को प्राप्त कर लेगा अभिषििध्य अभिषिद्यति प्राप्तु यावत संकल्पस्य गतम ग्रत यथा कामचारो होती यह संकल्प ब्रह्म ये उपास्य है जो संकल्प को ब्रह्म जानकर करके उपासना करता है जब तक संकल्प का गति है तब तक इसका स्वातंत्र्य रहेगा संकल्प का गति अर्थात तो संकल्प के अधीन है मन तो मन की गति जहाँ तक है सर्वत्र इसका स्वातंत्र्य रहेगा आगे नारद जी पूछते हैं अस्थि भगवह संकल्पात भूय इति संकल्प से भी कुछ श्रेष्ठ है कहते हैं संकल्पात बा भूयो अस्ति इति संकल्प से श्रेष्ठ है तन भगवान ब्रवीतु ब्रवीतु इति फिर हे भगवान आप मेरे को संकल्प से जो श्रेष्ठ है वो बताइए कहते हैं चित्त वाव संकल्प भूयो यदा वे चेतयते अथ संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम ईरयती ना रनी मंत्र एक मंत्रु कर्माणी अभी संकल्प से नाम ये चित्त श्रेष्ठ है ये चित्त चित्त कहते हैं समय प्राप्त होने पर ठीक ठीक स्मरण होकर के ज्ञान हो जाना इसको कहते हैं कि अर्थात ये चित्त वाला है चित्त शब्द का अर्थ वो हुआ कोई परिस्थिति इसको कहते हैं लोक में प्रत्युत्पन्न मति कार्यकाल उपस्थित होने से निश्चय तुरंत हो जाएगा नहीं कि स्तब्ध हो गया बुद्धि कार्य नहीं किया क्या करना है निर्णय नहीं कर पाया स्मरण ही पदार्थ का नहीं होता है इस प्रकार के होने से कहते हैं औचित्त है कहते हैं कि हव हाँ मेरे को पहले ज्ञान तो था अभी स्मरण नहीं हो रहा है कहते हैं व्यर्थ है अचित्त है उसका चित्त नहीं है अर्थात ये चित्त अर्थात परिवेश परिस्थिति प्राप्त होने से तद तो अनुरूप शीघ्र बोध हो जाना और अतीत अनागत विषय प्रयोजन ये सब का भी निरूपण कर लेता है प्रयोजन क्या है अतीत अनागत विषयों का नहीं तो बुद्धि प्राय अतीत अनागत विषय में ही चलता रहे चलती रहती है बुद्धि में आप बैठ करके देख सकते हैं ये क्या सोचती है मन किस में चलता है कहते हैं वर्तमान में मन कितना समय रहता है कहते हैं बहुत कम वर्तमान में रहेगा तो स्वरूप में रहेगा इसलिए या तो अतीत का चिंतन करता रहेगा नहीं तो भविष्य का प्लानिंग करता रहेगा इसी में गया कहते हैं ये सब चित्त अतीत अनागत प्रयोजनों को निश्चय कर लेता है तो जब ये चित्त नहीं है कहते हैं कि अतीत अनागत प्रयोजनों को निश्चय नहीं कर पाता है चलता ही रहता है उसे क्या लाभ है वो सब सोचता नहीं चलता ही रहता है कहते हैं यदा भी चेतयते अर्थात तो ये जो वस्तु प्राप्त हुआ है वस्तु इस प्रकार की है तुरंत निश्चय हो जाता है कहते हैं अथ संकल्पयते तो फिर यह कर्तव्य है अकर्तव्य है इष्ट साधन है अनिष्ट साधन है निश्चय कर लेता है प्रथम वस्तु का स्वरूप को निश्चय कर लेता है ठीक ठीक जान लेता है क्या करना है नहीं करना है ये निश्चय कर लेता है अथवा मनुष्यति आगे फिर ये इसका उच्चारण करना है इस प्रकार नहीं करना है निश्चय हो गया अगर उच्चारण करना है पढ़ना है निश्चय हो गया बाच मीर यति चित्त अगर निश्चय कर लिया तो आगे संकल्प संकल्प कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय कर लेगा चित्त का कार्य अलग हुआ संकल्प का कार्य अलग हुआ चित्त का कार्य हुआ कि जो उपस्थित पदार्थ हुआ परिवेश परिस्थिति देख करके वह पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान करवा देगा ऐसा परिवेश में ऐसा है आगे यह संकल्प क्या करेगा इसमें हमारा कर्तव्य है अथवा नहीं है निश्चय किया जब कर्तव्य अकर्तव्य संकल्प निश्चय कर दिया आगे मन क्या करेगा अगर कर्तव्य है तो हमको उच्चारण करना होगा तो उच्चारण करना होगा तो बाघ को लगाएगा बाघ को लगाएगा तो शब्द उच्चारण होगा समय उपस्थित होने से पदार्थों का ज्ञान ठीक ठीक करवा देना यह हो गया चित्त का कार्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है कहते हैं चित्त नहीं है कहते हैं सब जानता है कहते सब जानता है किंतु अचित्त वो विद्यमानवत व्यर्थ है तम ओ नामनी इति अभी जब बागिंद्रिया चलता है कहते हैं कि अब वो शब्द का उच्चारण करता है और नामनी मंत्र नाम में ये सब मंत्र एक हो जाते हैं नाम सामान्य शब्द हो गया मंत्र विशेष शब्द हो गया विशेष सामान्य में अंतर्भूत होते हैं मंत्र का उच्चारण किया कहते हैं आगे कर्म करेगा मंत्रे सुकर्माणी अर्थात तो कर्म मंत्र में अंतर्भूत होते हैं क्योंकि कर्म तभी होगा जब मंत्र उच्चारण होगा तो तानि ती एता है चित्तकायना चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि भवति न प्रतिष्ठा है तस्पि बहुवेदचिवस्तीनम आहुर यद वेद यद्वा अंत विद्वां इत् न इत विद्वान् इतम अचित्ता सैद्ति अथ यद अल्पवीत चित्तवा तस्म उत शुश्रूष चित्त हीसाएकायन चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा चित्त उपास्व हाएता है चित्त एकायनानि ये सब चित्त में अंतर्भूत हो जाते हैं चित्त से पहले आरंभ से क्या क्या थे प्रथम क्या था नाम नाम के आगे, गए बाघ के आगे, गए मन मन क्या आ संकल्प अभी ये जो चार चीज हो गए, ये सब इनका अंतर्भाव कहाँ हो जाएंगे कहते चित्त में चित्त इनका लय स्थान और चित्तात्मा उत्पत्ति भी चित्त से होते हैं कोई पदार्थ सामने में आ गया उसका स्वरूप और निर्णय हो गया ये तो इसी प्रकार की है अब अथवा अतीत अनागत विषय जो बुद्धि में आते हैं उनका प्रयोजन है नहीं है ये सब निर्णय होना यही चित्त का कार्य जब निर्णय हो गया प्रयोजन है नहीं है आगे कर्तव्य हाँ करना पड़ेगा ये तो आवश्यक कर, है इसलिए करना पड़ेगा आगे मनोकार्य किया आगे फिर बाघ और नाम चित्ता चित्तात्मा और चित्ते प्रतिष्ठितानी स्थिति काल में भी ये चारों चित्त में रहते हैं अर्थात तो पहले चित्त आगे फिर संकल्प इत्यादि होगा पदार्थ का निश्चय हो जाए आगे यह प्रयोजन निश्चय हो जाए आगे कैसे प्राप्त करेगी मन चलेगा इसलिए चित्त के अधीन ही ये बाकी सब तस्मा यद्यपि बहु बहुविध बहुत पढ़ा है तो कहते हैं फिर भी अचित्तो भवती बहुत पढ़ा है किंतु अचित्त अचित्त अर्थात प्राप्त काल होने पर अगर स्मरण नहीं होता है तो बुद्धि में वो सब स्फूर्ण नहीं होते हैं तो कहते हैं कि सामर्थ्य रहितो भवती तो अध्ययन करने पर भी अगर स्मरण नहीं हुआ कहते हैं कि सामर्थ्य रहित सामर्थ्य रहितो सामर्थ भवती ये औचित्य क्यों हो जाते हैं औचित्य होने का वास्तविक बात हुआ कि ये जब तमस होगा तमस का ये लक्षण है कि वो स्फूर्ण नहीं करवाएगा स्मरण नहीं कराएगा ये भगवान गीता में कहते ना अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह ए वच तमस ये तानि जाय अंते विवृद्धे गुरुनंदन ये तमस अधिक होने से क्या होगा कहते हैं अप्रकाशो ये पदार्थों का भान नहीं होगा ठीक से पढ़े हैं कहते हैं कि हाँ मैंने रटा था किंतु स्मरण नहीं हो रहा है ये अचित्त है कोई पदार्थ देखा इसका अच्छा ये क्या है पहले अगर जानता भी है तो भी ये सब नहीं आएगा ये अचित्त क्योंकि चित्त चित्त का कार्य क्या है स्मरण करवाना ये नहीं करवाएगा तो नहीं करवाएगा कहते हैं अप्रकाश हुआ ये स्फुरण होना चाहिए बुद्धि में नहीं हुआ या तम है जब अप्रकाश हो जाएगा विषय का भान ठीक से नहीं होगा अर्थात ये निरूपण नहीं होगा ये प्रयोजन है नहीं है निरूपण नहीं होगा फिर आगे प्रवृत्ति होगी नहीं होगा अप्रकाशो अप्रवृतिश्च ये नहीं होगा जिसमें प्रवृत्त होना चाहिए उसमें प्रवृत्ति नहीं हुई और जिसमें प्रवृत्ति नहीं होने चाहिए उसी में चला गया तो इसको कहा जाएगा प्रमाद कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि और कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि कर्तव्य बुद्धि ये हो गया कहां यार, तो, यार तो प्रमाद कहाँ से आरंभ हुआ अप्रकाश से अप्रकाश यही औचित्त तो हाँ मतलब वास्तविक यह कि एक तो है कि का यह है तो दूसरा है कि तो अर्थात तो सभी को अनुभव होगा कि 20 साल में जितना एक बार सुना याद कर लेता था 70 साल में उतना नहीं होगा तो इस दृष्टि से कहा जाएगा ये प्रमाद ये ना ये प्रमाद नहीं है किंतु ये तमस है क्योंकि शरीर जितना आगे आगे चलेगा वो धीरे धीरे वो तमस में ग्रस्त हो जाएगा अर्थात तो ये बुद्धि का स्फुरन घट जाएगा शरीर में तमस अर्थात वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा किंतु ये जो वयस के चलते स्मरण नहीं हुआ उसको वास्तविक तो प्रमाद नहीं कहा जाएगा क्योंकि वयस के अनुसार ही कर्तव्य का निरूपण होना चाहिए किसको 80 साल है और कहा जाएगा कि आप तो सुबह जाकर कर के बारह बजते नीलकंठ भगवान का दर्शन करके आ जाना चाहिए नहीं कर पाए तो प्रमाद ऐसा कहा जाएगा <laughs> तो प्रयोजन और अनुरूप ये सब निर्णय करके आगे उसमें अगर प्रवृत्ति नहीं हो रहा है तो प्रमादक कहा जाएगा जिसको पता है कि अभी तो बुद्धि की इतने सामर्थ्य रह गई तो सभी को पता होगा 20-25 साल में जैसे फटाफट से बुद्धि कार्य करता था अभी कहते हैं तीन बार देखने पर भी वो पूरा नहीं हो रहा है ये तो स्वाभाविक है उसको प्रमाद नहीं कहा जाएगा औ अचित्व भवती कहते हैं कि बहुविध यदि अचित्व भवती यद्यपि बहुविद जानता है किंतु अचित्त अर्थात उपस्थित तो नहीं हो रहा है तत् तो फिर लोग क्या कहते हैं जानकार लोग कहते हैं अस्ति इति एवं अस्ति इति एव एनम आहुर लोग कहते हैं ये व्यक्ति अविद्यमान ही है क्योंकि अगर विद्यमान है अध्ययन किया है अगर है तो उसको स्फुरण होना चाहिए बताना चाहिए अगर स्फूर्ण ही नहीं हो रहा है कहेगा ये अर्था तो अर्थात ये अविद्यमान ये है नहीं भी। यद अयम वेद यदवा अयम विद्वान तो अगर ये कुछ जानता है अथवा ये विद्वान है फिर भी ये अचित्त ही है अर्थात तो ये है ही नहीं इस प्रकार की कहा जाएगा तो कहते हैं कि न इथम अचित्त है इस प्रकार की अचित्त न हो अर्थात तो ये प्रमादग्रस्त न हो ये जो अप्रकाशो अप्रवृत्ति ये सब ये प्रमाद है ये मतलब तमोगुण का लक्षण है अथ कहते हैं कि बहुत जानता है अध्ययन किया है फिर भी अचित हो गया तो लोग कहते हैं कि अविद्यमान है इसका तो उपस्थिति व्यर्थ ही है किंतु अथ यदि अल्पविध चित्तवान बहुत कम जानता है कम अध्ययन किया है किंतु चित्तवान अर्थात उपस्थित काल उपस्थित होने से तुरंत उसका स्फुरण होता है और पदार्थ का निर्णय ठीक कर लेता है सभी पदार्थों को जानता नहीं किंतु जितने को जानता है निश्चित कर लेता है ऐसा नहीं कि हाँ हाँ इसको जानता था अभी तो स्फुर नहीं हो रहा है वो नहीं तो कहते हैं तस्में ए वो तो शुश्रूषंते लोग उसका बात सुनते हैं बहुत तो जानता था किंतु तो स्फुरण नहीं हो रहा है कहता है कहते हैं उसका बात लोग सुनते नहीं कहते तो अविद्यमान नहीं है तो चित्तम ही एवं ऐसा एकायनम ये जो चारों कह दिया गया नामो वाग मन और संकल्प ये चारों का आयत आयनम अयनम अयनम अर्थात तो प्रलय स्थान अंतर्भाव स्थान चित्त चित्त में ये चार अंतर्भाव होते हैं चित्तम आत्मा तित्तम से ही इनकी उत्पत्ति होती है चित्तम प्रतिष्ठा चित्त में स्थिति काल में रहते हैं अर्थात चित्त है तभी मन करता है आगे बागींद्रिय आगे शब्द उच्चारण इसलिए चित्तम इति चित्त का उपासना करिए स ये त्युपे चितायी स लोकान ध्रुवान ध्रुव प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित अव्यथम अव्यथमाननो अभी यहाँ यहा कामचारोती ये उुपस्ते अस्थि भगवत चित्तात भूय चित्तात्व भूयो अस्ती तन्मय भगवान ब्रवीतु स यह जो कोई भी चित्त को ब्रह्म जानकर के उपासना करते हैं चित्तान वही स लोकान प्राप्नती चित्तान अर्थात चित्त के द्वारा निश्चय किया गया जो इस प्रकार के लोकों को बुद्धिमत् गुणे बुद्धिमत गुण चित्तन अच्छा अर्थात बुद्धि विशिष्ट अर्थात सद्गुणों के द्वारा वृद्धि जो लोक हुआ है अर्थात वो लोगों को प्राप्त कर लेता है जिसमें सद्गुणों की वृद्धि होने से प्राप्त होता है वो सब लोगों को प्राप्त कर लेता ले चित्तान्वे ही लोकान अर्थात वो लोगों को प्राप्त कर लेता है जो सब चित्त चित्त अर्थात सद्गुण से आधि सद्गुणों का आधिक्य होने से जो सब लोगों को प्राप्त होते हैं और वो सब लोग कैसे है कहते हैं ध्रुवान आपेक्षिक नित्य है आपेक्षिक नित्य लोगों को स्वयं अनित्य होकर के प्राप्त करेगा कहते नहीं नी ध्रुव है वो स्वयं भी नित्य होकर के उस पदार्थ को उस लोगों को प्राप्त करता है और प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठित प्रतिष्ठितान पुत्र पशुओं के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के वो लोकों को प्राप्त करता है तथा पुत्र पशु के द्वारा ये प्रतिष्ठित होता है अव्यथमान सन अव्यथमान लोकान्न प्राप्त होती व्यथमान पीड़ा होती है शत्रुओं का त्रास से अभी इसको शत्रुओं का त्रास नहीं होता है वो सब लोकों को प्राप्त करता है तथा शत्रु त्रास से रहित होता है अभिशिद्यति अभिशिध्यति प्राप्त होती याव या चित्तस्य गतम त्री यथा कामचारो बवती यित्तम ब्रह्म ये उपास्य जो चित्त को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है चित्त की गति जितना दूर तक है अर्थात तो चित्त से जिस जिस विषय का निश्चय किया जा सकता है वो सब को ये प्राप्त कर ले सकता है सब उसका अधीन हो जाएंगे अस्थि भगवत चित्ता भूय पूछते हैं नारद ये चित्त से कुछ श्रेष्ठ है कहते हैं अस्थि अस्थि बाबा चित्तात् भूई हुई थी तन में भगवान प्रवित हुई थी आगे तब तो फिर मेरे को बताइए चित्त से श्रेष्ठ क्या चीज है अभी नारद जी कहते हैं ये जो चित्त अर्थात तो स्मरण करवाने वाला है चित्त जब स्थिर होगा एकाग्र होगा तब कहते हैं वो चित्त से श्रेष्ठ है विक्षिप्त चित्त अरे एकाग्र चित्त ये दोनों में कौन श्रेष्ठ होगा एकाग्र चित्त तभी सनत कुमार जी कहते हैं एकाग्र चित्त ये चित्त से श्रेष्ठ है बताते हैं ध्यानं ध्यान भाव चिता ध्यातीव पृथिवी पो ध्यायन्ति दौंतीवापोती पर्वता ध्यायन्ति ध्याव दैवनुष्यास्मद यनुष्याण प्राप्नुवन्ति ध्याना पवैते ते तेन्त ये अल्पा कलहीन पिशुना उपवादिनस्ते अथ ये प्रभवों ध्याना भवन्ति इवे तेती सनत कुमार जी कहते हैं ध्यान वाव चित्ता भूय तो ध्यान क्या है कहते हैं शास्त्र में अथवा जो कहा गया अथवा आचार्य गुरु से सुन करके किसी पदार्थ में चित्त को एकाग्र करना निश्चल करना अन्य विजातीय प्रत्यय के द्वारा व्यवहित तो नहीं होना चाहिए नहीं तो कहते हैं शिव जी के ऊपर ध्यान करता है बीच बीच में कहाँ चला गया कहते हैं थोड़ा बाजार नहीं तो भंडार <laughs> वो नहीं हुआ विजातीय प्रत्यय के द्वारा अंतरित तो नहीं होना चाहिए अंतरित तो व्यवहित तो। जिसके ऊपर ध्यान करते हैं उसी में ध्यान लगना चाहिए व्यग्रचित्त है तो वो कर नहीं पाता है एकाग्र चित्त इसलिए कहते हैं मनसे मनस्येन्द्रिया ची एकाग्र परम तप सय सर्वधर्मेभ्य स धर्मो परमहम परमम परम परमो मत तो, मन और इंद्रियों को एकाग्र करना ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है तो, मन को एकाग्र करना इसलिए हम लोग जो रटते हैं ये सब क्या करता है कहते हैं तो मन को एकाग्र करता है बार बार एक ही चीज में लगाना यही एकाग्र करते हैं जब विक्षिप्त चित्त रहता है कहते हैं रट नहीं पाएगा तो थोड़ा अगर रटेगा तो फिर तो दस मिनट फिर कूदेगा तो धीरे धीरे जब अभ्यास करने से धीरे धीरे होता है ये सब अभ्यास करने से कुशल होता है विषय भोग को जो लोग अभ्यास करते हैं उनका इंद्रिय विषय भोग में कुशल हो जाता है निपुण हो जाता है बढ़िया कर लेता है तो तीन मिर्ची हो जाने से तो हम लोग आँख से नाक से, से पानी निकलेगा किंतु जो लोग खा खा करके अभ्यास किए हैं कहते हैं कुशल हो गए इंद्रिय व्यवहार कर <laughs> किंतु तो ठीक है हमारे भोजनालय वाले अभी बहुत अर्थात हम लोग की सेवा करते हैं अच्छा है एकदम सात्विक भोजन तो देते हैं पता नहीं पीछे ना पीछे कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं ऐसा नहीं अकेला कैलाश आश्रम ऐसा नहीं है अच्छा भोजन देते हैं धन्यवाद भाई आप लोगों क्योंकि कहते हैं कि जो भोजनालय ठीक रहेगा तभी तो कार्यालय ठीक रहेगा अगर ये पेट ठीक रहेगा तभी बुद्धि ठीक रहेगी और पेट ही गड़बड़ चलेगा बुद्धि कहाँ कार्य करेगी <laughs> इसलिए भोजनालय ठीक होना चाहिए कहते हैं ध्यानम वाव चित्ता भू ये जो चित्त के एकाग्रता ये चित्त से अर्थात ये सामान्य चित्त से एकाग्र होता है जो चित्त यह अधिक श्रेष्ठ ध्यान से चित्त एकाग्र होता है यहाँ ध्यान शब्द का अर्थ चित्त की एकाग्रता नहीं है अर्थात ध्यान करने से चित्त का एकाग्रता बढ़ती है अच्छा चित्ता भूय क्यों कहते हैं ध्यायती व पृथ्वी ध्यायती व अंतरिक्षम ध्यायती व दियऊ पृथ्वी ध्यान करती है न पृथ्वी विक्षिप्त चित्त भागती रहती है कहते स्थिर रहती है कहते चलती है पृथ्वी कहते हमको पता चलता है पृथ्वी चलती है वो पढ़ कर के किताब से आप लोग कह देते हैं तो कहते चलती है किंतु हमको स्थिर लगता है कहते हैं ध्यायती व अंतरिक्षम ध्यायती जो घूबर लोग ऊपर में कहते हैं वो स्थिर रहे एकाग्र है देव देवलोक वो भी ध्याती आपह समुद्र में जो जल कहते हैं ध्यायती व पर्वता कहते हैं पर्वत तो बिल्कुल स्थिर है जब ये सुबह एकदम सुबह अर्थात पूरा अंधेरा खुल नहीं गया कहते हैं पर्वतों को देखेंगे आप किसी एकांत स्थान पर है और सुबह सुबह नींद खुल गया अंधेरा छुटा नहीं पर्वतों को देखेंगे कहें बिल्कुल लगेगा पर्वत स्थिर है ध्यान करते हैं पर्वत का जो शिखर अंश होगा कहेंगे ये जैसा लगेगा सिर जैसा लगेगा स्थिर पर्वत ये सब अर्थात कहीं एकांत स्थान पर पर्वत का जो स्थिरता को अर्थात अच्छा ध्यान कर सकते हैं उसको भी और ध्यायती देव मनुष्या देवता मनुष्य ये सब ध्यान करते हैं अथवा देवरूप मनुष्य अर्थात ऐसे मनुष्य जिसमें देवत्व है बहुत सद्गुण है वो सब कहते हैं ध्यायती तस्मा यह मनुष्याण महत्व प्राप्नुवन्ति इसलिए मनुष्याण निर्धारण यतच निर्धारणम तो मनुष्यों का बीच में जो महत्व को प्राप्त करते हैं या तो धन से नहीं तो गुण से दो उपाय से महत्व को प्राप्त कर सकते हैं इसमें धन से महत्व प्राप्त करना ये थोड़ा नीचा है गुण से महत्व प्राप्त करना ये थोड़ा श्रेष्ठ है महत्म जो महत्व को प्राप्त करते हैं कहते हैं कि ध्याना पादांशा एव एव वो ध्यान का ही फल है जो लोग बहुत वित्त कमाते हैं धन कमाते हैं उनका भी एकाग्रता होती है कितना एकाग्रता लगा करके वो पैसा का चिंतन कर पाएंगे आप लोग कर पाएंगे <laughs> कठिन होगा अब थोड़ा करेंगे कहते भाई जाने दो चलो दो रोटी कहाँ मिल जाएगा शांत हो जाएंगे किंतु कितना शांत रह करके दुकानदार को देखेंगे तो ग्राहक कहेगा ये ठीक नहीं है कहते हाँ ये दिखाता हूँ ये ठीक नहीं है क्यों दुकानदार का ध्यान किधर है क्या तो वित्त के ऊपर है कितना उनके अंदर धैर्य होता है एकाग्रता का फल न जो वित्त कमाना धनवान होना कहते हैं ये भी एकाग्रता का किंतु हाँ अर्थात तो गलत जगह में एकाग्रता को लगा दिए इसलिए भरतरी कहते हैं ना ध्यातम वित्तम महर निशम दिन रात तो वित्त का ही ध्यान किया किंतु ध्यान तो किया कहते हैं कि ये सब ध्यान का ही फल होता है अथ ये अल्पा कल ही न पिशुना उपवादी ने जो अल्प अल्प अर्थात तो महत्व तो नहीं है क्षुद्र बुद्धि वाले महत्व तो उनको प्राप्त नहीं हुआ है कल कलह करते हैं तो क्यों कहते हैं अत्यधिक भेद बुद्धि है अत्यधिक भेद बुद्धि होने से कहते हैं कलह करने में प्रवृत्ति होती है पिशुना पिशुना परदोष आविष्कार करने के लिए परदोष आविष्कार करने के लिए कहते हैं द्वितीय को कहेंगे तुश तीसरा को कहेंगे ये कहते हैं ये सब है और उपवादीन कहते हैं सामने में रह करके दोष कहेगा आप ऐसा करते हैं आप ऐसा करते हैं कहते तो हैं उपवादीन ये किंतु पिशु से थोड़ा वरंग अच्छा है इसमें और थोड़ा सामर्थ्य है सामने में सीधा कहता है तो ठीक है ये भी अर्थात निंदित तो पदार्थ है इस प्रकार नहीं करना है पिशु तो अर्थात जो आ, उसका सामने में नहीं परोक्ष में दोष आविष्कार करना तो दो सौ हो अथवा नहीं हो आविष्कार करके ये सब पिसुनता कहते हैं ये सब अल्प क्षुद्र बुद्धि वाले हैं ये सब अत्यधिक भेद बुद्धि दृढ़ होने से करते हैं हम लोग उसको कहते हैं पी एन अंग्रेजी में कह देते हैं शब्द कह देते हैं अक्षर कह देते हैं अंग्रेजी में पी एन इसका अर्थ उनका दिन भर क्या होता है पर निंदा और पर चर्चा पी एन उनका दिन भर चलता है ये सब भी सुना इसलिए अर्थात तो कपड़ा बदल गया तो ये सब तो हट ही जाना है कहना है अर्थात कभी लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हैं अगर आपको अधिकार प्राप्त है तब तो कह देंगे अधिकार नाना उपाय से प्राप्त होता है आप घनिष्ठ मित्र है वो आपके अर्थात शिष्य है अथवा आपको कोई अधिकार दिया गया है कि आपको ये सब कार्य करा लेना है अथवा इनको देखभाल करना है अधिकार है तब तो भी आप कह सकते हैं बता देना है वो तो आप उसका दोष दिखा देंगे और अधिकार नहीं है व्यर्थ को कह व्यर्थ का कहना है वो सब भी नहीं करना है तो कहते हैं ये सब अल्पा क्षुद्रा कलही पिसना उपवादी न अर्थात समीप में रह करके निंदा करना अथ ये प्रभवो ध्यानापादांशा इव एवते तय भवंती जो प्रभव जो समर्थ महत्व को प्राप्त किए हैं कहते हैं ये सब ध्यान का फल ही होता है जितना जितना चित्त एकाग्र होता है उतना उतना फल उसका प्राप्त होता है और वो फलों को अगर परमात्मा दिशा में लगाए हैं तो धीरे धीरे स्थिति को प्राप्त करेगा ध्यान का फलों को संसार में नहीं लगाना है इसलिए ध्यान उपास्योती याप ध्यान का उपासना करें ध्यान को ब्रह्मदृष्टि से उपासना करें क्या फल होगा स यो ध्यान ब्रह्म्युपस्ते यन से ध्यानस्य तत्र से यथा भवति बवती योग ध्यान ब्रह्मेद्युपासस्ते अस्ति भगवो ध्याना भूयती ध्याना बवो भूयो अस्तिति तन्मय भगवान् ब्रवीतवीति जो ध्यान को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है कहते हैं जब तक ध्यान का गति है अर्थात तो ध्यान जिस जिस पदार्थ को विषय कर लेता है वो सब इसका अधीन हो जाते हैं तो स्वच्छंद प्राप्त कर लेता है ये वो ध्यान ब्रह्म ये उपासते हैं जो ध्यान को ब्रह्म जान कर उपासना करता है नारद जी पूछते हैं हे भगवान ये ध्यान से कोई श्रेष्ठ है क्या सनत कुमार कहते हैं हाँ है जी तो आप फिर बताइए तन में भगवान ब्रवित हुई आप हमको बताइए अभी तक तो आरंभ हुआ था नाम से नाम के आगे बाघ हुआ बाघ के आगे मन मन के आगे संकल्प संकल्प के आगे चित्त विक्षिप्त चित्त से श्रेष्ठ क्या हो गया ध्यानम यहाँ तक तो आगे तो ध्यान श्रेष्ठ है ध्यान अगर है तो भी चित्त एकाग्र है तो महत्व को प्राप्त करता है और महत्व पारमार्थिक दिशा में हो जाए तब तो निश्चित तो प्राप्त कर लेगा नहीं तो ये ध्यान को संसार में लगा करके सुख तो प्राप्त करते नहीं वास्तविक कष्ट ही प्राप्त करते हैं इसलिए खेद पूर्वक अष्टवक्र महर्षि कहते हैं अर्थार्थी जीवलोको यम यानी कष्टानि सेवते शतांग सेना मोक्षार्थीर्थ मोक्षार्थी ता निचित मोक्ष मापनुया ये सब वस्तु द्रव्य ये सब को प्राप्त करने के लिए संसारी जितना कष्ट सहन करता है उसका अगर सौ भाग से एक भाग भी सहन करके पारमार्थिक मार्ग में चले तो आत्यंतिक आनंद को प्राप्त कर लेगा संसार में सौ गुना अधिक परिश्रम करता है किंतु मिलता तो नहीं तो इस मार्ग में 100 भाग से एक भाग करना पड़ेगा किंतु तो प्राप्त हो जाएगा आप जितना भी कहे फिर भी कहेंगे आपको क्या मिलता है हम तो ये खाते हैं ये पीते हैं ये उड़ते हैं ये बैठते हैं ये तो कहेंगे तो कहेंगे कि फिर भी आपको शांति नहीं मिलती है चलिए आगे आगे कहते हैं उससे और श्रेष्ठ है कहते हैं हाँ ठीक है आज यहाँ रखते हैं आप्याय मंगा व प्राणचु श्रोत्रमथो बल्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद महंग ब्रह्म निराकु ब्रह्म निराकरणमस्व निरा निराकरण में तदात्मन निरते य उपनिषत्सु धर्मस्ते